श्रवण जदर्ह लोकर्षद्यो विधि कलमस तस्म शुभद्र श्रवसे नमो नम युमखि श्रुतिसारेकीपमतीशता संसारी करुण पुराण गुह्यम तम व्यासोनुमी गुरु मुनी नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर येत जत पाद्लवुगम विनय कुंभ द्वंद प्रणाम शाधिराज विहनाह मलमस जगत्र गोविंदमापुरश तमहम भजे स्वभक्तक्षते नद्पक्षदारण नृसिहद्भुत वंदे पर विग्रह अंतकृपुधा पूर्ण बहिक्रोधो निकेशरी दैत्रंद्रमरी भजन तम भावत वंशाकुभ्युभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद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 नमो भगवते वादेवाय ओ नमो भगवते वसुदेवाय हरे कृष्ण आज हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है जबकि हम भगवान के विषय में सुनेंगे ये केवल आप लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी मुझे भगवान के विषय में कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आपको सुनने का यह मनुष्य जीवन का परम चरम सौभाग्य का प्रतिफल है इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं मुख्य रूप से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं ब्रजवल्लभ प्रभु का जिन्होंने लगातार तीन चार साल से मुझे बहुत आग्रह पूर्वक आमंत्रित कर रहे थे इन भगवान के ऐसी कुछ इच्छा जिसके कारण वो अवसर नहीं मिल पाया और भगवान के विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप वह अवसर आज प्राप्त हुआ है इसके लिए हम श्री भगवान के भी आभारी हैं जिनके कृपा से यह कार्य अंततः संभव हो ही गया और भगवान श्री देव के चरणों में हम विनित भाव से कातर प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रारंभ किए वैसे सफलतापूर्वक इसको पूरा करें हम सात दिन के संकल्प के साथ यह सत्र प्रारंभ कर रहे हैं और साथ ही आप सभी वैष्णव का हम भारी हैं मुख्य रूप से जो हमारे साथ वृंदावन से आए हैं सूरत से चलकर कर यहाँ आए और यहाँ के जो लोकल भक्त लोग हैं सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मति और कृपा पूर्वक अपने चरणों में लगावें आपको भगवान के विषय में सुनने स्मरण करने और कहने में रुचि उत्पन्न करें तो हम लोग इस सत्र में एक महत्वपूर्ण प्रसंग की चर्चा करेंगे यद्यपि सात दिन में संपूर्ण भागवत की चर्चा नहीं हो पाएगी उसको हम लोग मूल पाठ से श्लोक से पूरा करेंगे और इस सत्र में भगवान कपिल देव का प्राकट्य माता देहती के गर्भ से और माता देवती को भक्ति का उपदेश का प्रारंभ किया जाएगा पूरा उपदेश तो नहीं हो पाएगा यह प्रसंग भागवतम के तीसरे स्कंध के अंत में है तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है विदुर और मैत्रेय मुनि के संवाद के रूप में जबपि तीसरा स्कंद का प्रारंभ महाराज परीक्षित के द्वारा किए गए अनेक प्रश्नों के उत्तर के क्रम में सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं दूसरे स्कंद के आठवें अध्याय में महाराज परीक्षित ने विविध प्रश्न किया है सुखदेव गोस्वामी से तो उनके प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर पुनः सुखदेव गोस्वामी विस्तार से उत्तर देने की इच्छा से तीसरा स्कंद प्रारंभ करते हैं महाराज परीक्षित भगवान के संबंध में सृष्टि के संबंध में अनेकों प्रश्न किए हैं जिनका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के नौवें अध्याय से प्रारंभ किए संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भागवतम से दिया जा सकता है इसी क्रम में उन्होंने संक्षिप्त चतुश्लोकी भागवत का प्रवचन किया जिसको ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से प्राप्त किए और ब्रह्मा जी के बाद देवर्षि नारद प्राप्त किए तो उस भागवत के दस लक्षण का वर्णन अंतिम अध्याय में दसवें अध्याय में किया गया फिर सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों के उत्तर मैत्री और विदुर संवाद के रूप में देना चाहते हैं तो महाराज परीक्षित पुनः जिज्ञासा करते हैं कि दोनों महापुरुष कहाँ मिले और किस प्रकार की चर्चा किए जो जिस स्तर का होता है उसी तरह की बातचीत भी करता है तो ये दोनों महाभागवत हैं भगवान के अनन्य प्रेमी हैं इनको ऐसा कहाँ संजोग प्राप्त हुआ जहाँ कृष्ण की चर्चा किए सृष्टि विषय चर्चा किए तो इसी क्रम में और संयोग कैसे बन पाया बिदुर जी असाधारण व्यक्ति थे इनके घर में भगवान आया करते थे जब हसना आते तो बिदुर के घर अवश्य आते थे तो एक तरह से बिदुर का घर भगवत धाम स्वरूप था घर छोड़कर लोग वन में जाते हैं एकांत स्थान में अपने मन को एकाग्र करके भगवत भजन करते हैं और बहुत तत्परता निष्ठा से भजन करने के बाद भगवान उन प्राप्त होते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त होता है लेकिन बिदुर का घर तो अपने आप भगवत धाम था जहाँ भगवान बिना बुलाए अपना घर समझ कर आया करते थे फिर भी बिदुर को ऐसा घर छोड़ना पड़ा तो क्यों बिदुर घर छोड़े इसकी चर्चा तीसरे स्कंद के प्रथम चार अध्यायों में करते हैं जब भगवान श्री कृष्ण संधिध उत्पन्न कर कौरवों के सामने महाराज युधिष्ठिर का प्रस्ताव रखे कि अगर उचित न्याय किया जाए तो पांडव अपने वनवास का काल पूरा कर लिए इनको हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपा जाए दुर्योधन उस पर तैयार नहीं हो पाया तो कहे चलो कोई बात नहीं तुमको राज सुख का जो आदत पड़ गई है लोभ है तो आधा दे दो जैसे पहले किया था इंद्रप्रस्थ और हसीनापुर अलग अलग उस पर भी दुर्योधन नहीं तैयार हुआ तो भगवान कहे चलो कोई बात नहीं हमारा अभी झगड़ा करना नहीं है लड़ाई करना नहीं है युद्ध करना हमारा लक्ष्य नहीं है हम शांति चाहते हैं शांति दूत बनकर आए हैं तो चलो पांच भाइयों के लिए पाँच विशिष्ट गाँव दे दो लेकिन दुर्योधन तो अत्यंत मतवाला था वह सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ अंततः भगवान जो भीतर से यही चाहते थे उसके बात की पुष्टि करते हुए युद्ध की घोषणा करके उस सभा से चले गए ठीक है युद्ध की तैयारी करो इसके बाद वो अंधा धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता बड़ा चिंतित हुआ और बिदुर जी को बुलाया सूचना देकर संजोग से जिस समय भगवान उस सभा में उपस्थित थे संधि प्रस्ताव लेकर उस समय बिदुर नहीं थे धृतराष्ट्र के बुलाने पर बिदुर जी आए और उसके बेचैनी घबराहट को देखकर बिदुर जी ने सत्य प्रवचन किया जिसमें कौरवों का हर्सिनापुर का भारतवर्ष का हित छिपा हुआ है उस पर उन्होंने प्रवचन किया भागवत में भी भले कम अश्लोकों में कम शब्दों में लेकिन बड़ा ही सार तत्व में व्यक्त हुआ है जिसको बिदुर नीति कहते हैं और उसी को व्यास देव महाभारत में लंबे प्रसंग के रूप में बिदुर नीति वर्णन करते हैं भागवत के अनुसार बिदुर जी बड़े कठोर शब्दों में धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किए सत्य प्रायः कड़वा होता है सभी सत्य कड़वा नहीं होते लेकिन अधिकांश कड़वे होते हैं तो बिदुर जी कहे कि भैया सचमुच समाज के हसीनापुर के भारतवर्ष की हित चाहते हैं तो महाराज युधिष्ठिर को सम्मानपूर्वक बुलाकर हसीनापुर का राशिहासन सौंप दीजिए और विरोध करने वाले दुर्योधन को अरेस्ट कर लीजिए। यदि आप मोह ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके जो ये कल्पना है मनसूबा है वो पूरा होने वाला नहीं है क्योंकि पांडवों को आप अकेला पांच मत समझिए उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के साथ होने का अर्थ है कि संपूर्ण जादवी सेना उनके साथ है केवल जादव ही नहीं संपूर्ण ब्राह्मण समाज उनके साथ है संपूर्ण देव समाज उनके साथ है इसलिए पांडवों से पार पाना आसान नहीं है अच्छा तो यही होगा कि आप सम्मानपूर्वक महाराज धिष्ठिर को राज दे दीजिए और जिस दुर्योधन के व्यामोह में आप सत्य को समझते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं वह दुर्योधन भले वर्तमान में आपका पुत्र रूप में दिख रहा है लेकिन निश्चित रूप से यह अपने दुष्प्रारब्ध का परिणाम है हमारे कुरुवंशियों के पूर्व कृत पापों का परिणाम ही दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है अगर इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से इस वंश का विनाश हो जाएगा यह सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और भरी सभा में बिदुर जी का अपमान किया उन्होंने कहा कि इस दासी पुत्र को किसने बुलाया जबकि बिदुर कह सकते थे कि तुम्हारा बाप बुलाया लेकिन कुछ नहीं बोले आगे बढ़ते हुए कहा कि जिसकी रोटी खाता है उसी की निंदा कर रहा है इस नमक हराम को हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं इसको यहाँ से निकाला जाए केवल हवा पर इसका अधिकार है बाकी किसी चीज़ पर नहीं तो बिदुर जी को निकालना नहीं पड़ा जबरदस्ती भगवान की कृपा भगवान की माया को धन्यवाद देते हुए विदु जी कहे धन्य है भगवत कृपा भगवत माया जो आज इस स्थिति में उपस्थित हुई जिस परिवार को जिस राज्य को मैं छोड़ने का कई बार प्रयास किया वह स्थिति अपने आप उपस्थित कर दी भगवान की कृपा का मदन करते हुए बेदुर जी उस भरी सभा में अपना धनुष राजसीय वस्त्र मुकुट आदि जो कौरवों के प्राइम मिनिस्टर थे सब कुछ दे करके वहाँ से निकल गए कुछ टीकाकारों का कहना है कि बिदुर जी धनुष भी वहीं रख दिए और एक संकेत दिए दुर्योधन को कि दुर्योधन मैं पांडवों के तरफ से युद्ध करने नहीं आऊँगा तुम्हारे विपक्ष में मैं सचमुच हस्िनापुर छोड़ रहा हूं और वहां से निकल गए लगातार पैंतीस वर्षों तक भारतवर्ष की यात्रा करते रहे उसी बीच में महाभारत युद्ध भी पूरा हो गया महाराज युधिष्ठिर राजा बने भारतवर्ष के उन स्थानों का भ्रमण विदूर करते रहे जहां भगवान के विशिष्ट मंदिर भगवान की लीला स्थलियाँ और भगवान के परम पावन पवित्र करने वाले श्री विग्रह स्थापित थे बिल्कुल वेशभूषा बदल कर कोई पहचान न सके कि हस्तिनापुर के प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं बिल्कुल छिपे हुए अवस्था में घूम रहे थे उत्तर भारत दक्षिण भारत के समस्त तीर्थों में घूमते हुए जब प्रभास में पहुँचे तो उनको पता चला कि महाभारत युद्ध पूरा हो चुका है और सारे कौरव मारे गए महाराज युधिष्टि राजा हैं और साथ ही यह भी सुनने को मिला कि श्री भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए बड़ा दुखद संवाद मिला इसके बाद विदुर जी प्रभास क्षेत्र से होते हुए वृंदावन की ओर आए और यमुना के पावन तट पर जहाँ भगवान अद्भुत अलौकिक और मानवीय लीला किए थे उन लीला स्थलियों में जब विदुर प्रवेश करते हैं तो यमुना किनारे अचानक उनकी दृष्टि उद्धव जैसे महाभागवत के ऊपर पड़ी उद्धव कृष्ण बीरा से संतप्त होकर भगवत आज्ञा से बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे रास्ते में ब्रजभूमि का दर्शन करने की इच्छा हुई इसलिए जमुना के तट पर बैठे थे बिदुर की जब दृष्टि पड़ी तो दौड़ कर उद्धव से मिले उद्धव संबोधित करते हुए आलिंगन किए उद्धव भी बिदुर जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों महापुरुष दोनों कृष्णबीरा से संतप्त थे आपस में कृष्ण चर्चा किए हैं तीन अध्यायों में तीन के चार अध्यायों में बिदुर प्रश्न की झड़ी लगा दिए कि उद्धव बताओ श्याम सुंदर श्री कृष्ण ठीक से हैं ना सुने थे कि वो चले गए फिर भी डायरेक्ट पूछ रहे हैं बलराम ठीक हैं उनके पिता वसुदेव देव की उनके माता पिता सब ठीक हैं और भी उग्रसैन आदि या समस्त जादों में जो विशिष्ट लोग थे उनके विशिष्ट गुणों की चर्चा करते हुए बेदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए और उनके प्रश्नों का उत्तर उद्धव जी दिए हैं दूसरे अध्याय से फिर जब द्वारिका के लोगों के विषय में पूछ लिए तो बिना उत्तर सुने ही कौरवों के विषय में भी प्रश्न करते हैं पांडवों के विषय में बहुत सारे प्रश्न किए उनके प्रश्नों को सुनकर उद्धव अत्यंत कातर हो गए अजस््र आंखों से आंसू गिरने लगा जैसे हवा के प्रभाव से आग धीमा पड़ जाता है बुझकर आग के अंगारे कोयले राख के रूप में हो जाते हैं लेकिन भीतर अंगार रहता है और कोई आकर उसको खोड़ दे हिला दे तो फिर से आग भभक जाता है वैसे विरह के आग में जलते हुए उधव को बिदुर जी ने बिल्कुल भभका दिया और उद्धव एकदम संतप्त होकर रोने लगे कुछ समय तो बोले ही नहीं पाए फिर क्रमशः कृष्ण के लीलाओं की चर्चा करते हुए भगवान के स्वाधाम गमन की कथा को कहे और उसी क्रम में उद्धव जी ने बताया कि इस पृथ्वी को छोड़ते हुए श्री भगवान अपने विषय में ज्ञान दिए जिस ज्ञान को सौभाग्य से मैत्री मुनि के साथ मैंने भी प्राप्त किया है मैत्रेय मुनि और मैं उद्धव उस समय उपस्थित थे भगवान हमको संबोधित करके भागवत रूप ज्ञान दिए उद्धव जी की भी इच्छा हुई कि हमें भी वो भागवत बताइए विदुर जी की इच्छा हुई कि हमें भी वो भागवत बताइए तो उद्धव जी बताते हैं कि आपको मैत्रेय मुनि का शरण लेना चाहिए क्योंकि श्री भगवान ने मैत्रेय मुनि को स्पेशल आज्ञा दी है कि आप बिदुर जी को यह उपदेश जरूर बता दीजिएगा तो यह सुनकर बिदुर जी तो बिल्कुल हठात बेहोश हो गए कि चलते चलते भगवान मेरा स्मरण किए इसके बाद मैत्रेय मुनि के शरण प्राप्त करने के लिए बिदुर जी हरिद्वार गए हरिद्वार में मैत्रि मुनि थे और हरिद्वार में मैत्रि मुनि से मिलकर उनके चरणों में बैठकर अनेक जिज्ञासा किए हैं मुख्य रूप से संसारिक जीवों के दुख की अवस्था पर का भी शोक करते हुए उनके निदान के रूप में अनेक प्रश्न किए और उसी क्रम में सृष्टि विषयक प्रश्न किए स्वर्ग विसर्ग आदि की जिज्ञासा किए जिसका उत्तर मैत्रेय मुनि पांचवें अध्याय से प्रारंभ करते हैं और सृष्टि वर्णन में किस प्रकार से सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया आदेश प्राप्त किए ब्रह्मा और फिर भगवत इच्छा से भगवत शक्ति से सृष्टि प्रारंभ किए और बीच बीच में कई बार अवरोध आया उन औरधों का सामना भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी किए ये की चर्चा है उसी में बराह देव के अवतार की भी चर्चा है जय विजय का वैकुंठ से पतन की चर्चा है संक्षेप में और वही जय विजय हृणक और हृणाक्ष के रूप में आए और हृणाक्ष पृथ्वी को छिपाया उसको खोजने के लिए ब्राहदेव का प्राकट्य हुआ इत्यादि कथाएँ इस तीसरे स्क में वर्णन किया गया है मैत्री मुनि के द्वारा फिर विदुर जी इक्कीसवें अध्याय में जिज्ञासा करते हैं मैं यहाँ से प्रारंभ करूँगा इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस तो पांच अध्याय की कथा आपके सामने कहने का प्रयास करूंगा यद्यपि बहुत सारे श्लोक हैं तो जो कथान कथानक भाग है उसको तो केवल अनुवाद के रूप में और जो सैद्धांतिक श्लोक हैं जिसमें भक्ति की महिमा सिद्धांत की बातें आई है उसको थोड़ा सा डिटेल किया जाएगा तो यहाँ बिदुर जी प्रश्न करते हैं प्रथम श्लोक अध्याय 21 श्लोक संख्या एक, एक प्रारंभ कर तीसरा स्कंद स्कंद तीन अध्याय 21 श्लोक संख्या एक तो हम क्रमश श्लोक के अनुसार अनुवार करते हुए अब आगे बढ़ेंगे विदुर उच स्वयंभुव च मनो वंशः परम सम्मतः कत्यतां भगवन् जत्र मैथुन नए प्रजा बिदुजी पूछते हैं कि भगवान जत्र स्त्री पुणो मैथुने न प्रजा एधिरे धीरे मनो परम सम्मतः वंश कथ्यता ब्रह्माजी जब प्रारंभ किए सृष्टि तो उस समय इतने उत्कृष्ट जोग लोग करते थे तपस्या भगवान से शक्ति प्राप्त कर लेते कि बिना स्त्री के भी संतान प्राप्त कर लेते थे जैसे ब्रह्मा जी बिना स्त्री के संतान प्राप्त किए हैं जो दक्ष मरीची वशिष्ठ अंगिरा देवर्षि नारद सनत कुमार ये सब बिना स्त्री के हैं ब्रह्मा जी तपस्वी थे भगवान से शक्ति अर्जन किए थे तो बहुत सारे प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने संकल्प से प्राप्त किया किसी को भुजाओं से किसी को गोद से किसी को मन से किसी को नेत्र से बस ऐसे हैं। तो विदुर जी प्रश्न करते हैं कि स्वयंभुआ मनु स्वयंभु मनु महाराज के वंश जो परम परमसम्मतः वंशम कथ्यता जो साधु पुरुषों के द्वारा जिस वंश की सराहना की जाती है उस स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए और वहाँ से मानव सृष्टि प्रारंभ होती है मनु महाराज के वंशज होने के कारण उनके वंशजों को मनुष्य कहा गया या मानव कहा गया तो यद्यपि ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह मनु होते हैं लेकिन विदुर जी स्वयंभु मनु की चर्चा कर रहे हैं ये प्रथम मनु है पहला मनु स्वयंभु मनु ये अपत्यवाचक नाम है भगवान का नाम है स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम में उनके हजारों नामों में आप पढ़ सकते हैं स्वयं भगवान का नाम है स्वयं का अर्थ है जिसका उत्स जिसका कारण कोई दूसरा न हो और स्वयं अपना भी कारण है सारे जगत के कारण हैं जो सबका कारण एक हो उसको स्वयं कहते हैं जगत के भी कारण है प्राकृत जगत अप्राकृतिक जगत सारे प्रजापति ब्रह्मा शिव सबका और अपना भी उनको स्वयं कहते हैं स्वयं और स्वयं के पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहा गया है और स्वयंभू से उत्पन्न होने के कारण प्रथम मनु को स्वयंभु मनु कहा गया तो इनका प्रश्न है कि हे भगवान भगवान संबोधन करते हैं कि का है भगवान का अर्थ है पूर्ण भगवान और कभी कभी भक्तों को भी भगवान कहते हैं एक सेंस में भगवान के विषय में भगवान जैसा ज्ञान रखते हैं इसलिए उनको भगवान कहते हैं प्रभु कहते हैं तो कहते हैं हे भगवान हे सर्वज्ञ प्रभु जिस वंश में स्त्री पुरुष के संयोग से मतलब मैथुन विधि से सृष्टि प्रारंभ हुई मैथुन ना प्रजा एधिरे मैथुन से स्त्री और पुरुष के मिलने से जो संतान प्राप्ति प्रारंभ हुई उस स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए जिसके वंश की चर्चा बड़े बड़े महान लोग करते हैं परम सम्मत का अर्थ है कि वो बड़े के द्वारा बड़े लोगों के द्वारा जिस वंश की प्रशंसा की जाती है प्रश्न हो सकता है ना कि बिदुर जी अपने जीवन के लास्ट में भगवान के अनन्य भक्त होते हुए भी स्त्री पुरुष के संयोग मैथुन की कथा क्यों पूछ रहे हैं मैथुन से प्राप्त होने वाली संतान की चर्चा कर रहे हैं या विदुर के द्वारा क्या उचित है इसीलिए विदुर जी ने कह दिया कि मैं इस वैसे मैथुन सृष्टि की चर्चा करने जा रहा हूं, पूछ रहा हूं जो परम परमसम्मतः बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा साधु पुरुषों के द्वारा प्रशंसित है यथार्थ विदुर जी एक समान्य स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न प्रजा के विषय में नहीं सुनना चाहते हैं बल्कि वे स्वयंभु मनु के वंश में उत्पन्न संतान के विषय में सुनना चाहते हैं क्योंकि इस वंश में अध्यात्म ज्ञान संपन्न बड़े बड़े सम्राट भगवत भक्त उत्पन्न हुए हैं इसी कारण साधु लोग इस वंश की प्रशंसा करते हैं तो अब चर्चा करते हैं कि क्या सुनना चाहते हैं क्या जिज्ञासा है स्पष्ट कर रहे हैं आगे के श्लोकों में प्रियव्रतो तान पाद औुत स्वयंभुअश वयी यथाधर्मम जुगपतु सप्त महिम कहते हैं स्वयंभु मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत और उतान जिस प्रकार धर्म पूर्वक यथा सप्त सप्तदीपवती महिम जुगपतु हो जिस प्रकार से सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन किए उसकी चर्चा सुनना चाहते हैं स्वयंभु मनु के पांच संतान थे ब्रह्मा जी अपने दाहिने अंग से स्वयंभु मनु को और बाएं अंग से शत्रुपा को स्त्री को उत्पन्न किए और दोनों में परस्पर विवाह करा करके सृष्टि प्रारंभ किए भगवान का सलाह था ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से नहीं किए ब्रह्मा जी को एक समस्या ब्रह्मा जी के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं वो आपस में प्रेम नहीं कर पाते हैं सब विरक्त होते जा रहे हैं एक दो संतान उत्पन्न किए फिर भजन में लग जाते हैं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि बढ़ नहीं रही है तो भगवान ने उनको ऑटोमैटिक सृष्टि का सलाह दिया कि स्त्री पुरुष के परस्पर संभोग में स्पर्श से आलिंगन से संग से जो सुख प्राप्त होगा उस सुख के कारण संतान उत्पन्न होगा और वे परस्पर संतान से प्रेम करेंगे और संतान का पालन भी करेंगे आगे भी सृष्टि उस मैथुन सुख के कारण बढ़ता चला जाएगा यह है ऑटोमेटिक सृष्टि की व्यवस्था भगवान बताएं तो यह स्वयंभू मनुष्य प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि इनके पाँच संतान हुए वर्णन है पहले पांच संतान जिसमें दो पुत्र और तीन पुत्रिया पांचों के विषय में इनका जिज्ञासा है पुत्र के रूप में थे प्रियव्रत महाराज उतान महाराज और पुत्रिया थी आकुति देहुति और प्रसूति पांचों अत्यंत पवित्र हैं इनका नाम उच्चारण करने से व्यक्ति का पाप समाप्त हो जाएगा पांचों बहुत महान है तो प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमदभागवतम में बहुत बड़े बड़े सम्राटों की इतिहास है इस श्लोक में महाराज मनु और उनके पुत्र प्रियव्रत उत्तान पाद का उल्लेख किया गया जो सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करते थे पृथ्वी में सात द्वीप है जो श्रीमद्भागवतम वर्णन है आज भी इस तरह के सात द्वीप मानते हैं आजकल भी वो सात द्वीप प्रसिद्ध है इसको एशिया यूरोप अफ्रीका आदि के रूप में वर्णन किया जाता है दक्षिण उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इत्यादि और इस प्रकार कई बार पृथ्वी पर ऐसे राजा हुए जो संपूर्ण पृथ्वी को यहीं से कंट्रोल करते थे भारत से जैसे महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री राम प्रीथु महाराज ऐसा सब साभौम सम्राट थे सातों सातो पृथ्वी के शासक थे तस्य तस्वई दुहिता ती देवहूतिश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस तवया नघ हे निष्पाप मु हे विद मैत्रेय मुने हे, मैत्रे हे ब्रह्मण तस्य वही देहुति इति विश्रुता दुहिता करदमश प्रजापति पत्नी त्वया उगता आपने ऐसा कहा है आपके द्वारा ऐसा सुनने को मिला कि मनु महाराज की पुत्री देहुति के साथ करदम मुनि ने विवाह किया ब्रह्मा के पुत्र करदम तो करदम प्रजापति की पत्नी हुई ऐसा आपने वर्णन किया तो तीन पुत्रियाँ थी आकुति की विवाह रुचि प्रजापति से देहुति का विवाह कर्दम मुनि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया तीनों बहुत महान हैं तो ऐसा मैंने आपके द्वारा सुना है तस्याम सवई महाजोगी युक्तायाम योग लक्षण ससर्जक कथिधा वीरजम तन्मय सुस्र सवे वद सवई महाजोगी वह महाजोगी ब्रह्मपुत्र कर्दम योग लक्षणी युक्तायाम तस्या कतिधा विरजम ससर्ज तत्में सुश्रषवे रहे कि जो यम आदि नियमों से युक्त थे जो महान योगी थे कर्द मुनि उन्होंने देहुति से कितना संतान प्राप्त किए कतिधा वीरज ससर्ज कितने बार देहूती को वीरज संधान किए कितने संतान प्राप्त किए यह सुनने की इच्छा है आप कृपा करके बताइए तो देहूती के विषय में पहला प्रश्न है इसके बाद फिर आगे भी पूछते हैं रूचयो भगवान ब्रह्म दक्षो वा ब्रह्मण सुत यथा ससर्ज भूतानि लब्धवा भारज्याम च मानवीम तो मैत्रे मुनि कह सकते हैं कि केवल देहूती के विषय में सुनना चाहते हो कहते नहीं नहीं ब्रह्मा के तेजस्वी पित्र रुचि और दक्ष वे भी महाराज मनु की पुत्री अपनी भारजा आकुति और प्रसूति के द्वारा जो संतान प्राप्त किए उसको भी बताइए उसको भी सुनने की इच्छा है केवल मैं देहूती के विषय में नहीं सुनना चाहता ओ, मैं आकुति और प्रसूति के विषय में भी सुनना चाहता हूँ कि रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति उनसे कितने संतान प्राप्त किए तो लेकिन प्रथम प्रश्न है देहुति के विषय में इसको तो तीसरे स्क में बता नहीं पाएंगे अब चौथे स्कंद से प्रारंभ करेंगे आकुति का वर्णन रुचि प्रजापति के द्वारा कितने संतान प्राप्त किया गया ये सब वर्णन आगे करेंगे लेकिन अभी देहूति के विषय में मुख्य रूप से प्रश्न है तो मैत्रे मुनि कहते हैं आगे मैत्रेय उच प्रजा सिजेती भगवान कर दमो ब्रह्मण दिता सरस्वत्याम तपस्ते पे सहसत्राणाम समा दस मैत्रे मुनि उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रजा श्रेज इति ब्रम्हरा उदित सन भगवान कर्दमा सरस्वत्याम सहस्राराम दसमा तप तेपे कर्दमुनि अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि करने की इच्छा से तपस्या करने के लिए गए सरस्वती नदी के तट पर और वहां जाकर दस हजार वर्ष तपस्या किए दस सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की लक्ष्य यह था कि हम अपने पिता की आज्ञा पूरा करें पहले के लोग विवाह करने से पहले तपस्या करते थे शक्ति अर्जन करते थे सृष्टि करने के लिए और तपस्या करने से चित पवित्र हो जाता शुद्ध हो जाता मन इंद्रिया एकदम नियमित संयमित हो जाती और तब सृष्टि करते थे एकदम क्वालिफाइड होकर भेड़ बकरे की तरह संतान नहीं उत्पन्न करते थे एकदम क्वालिफाइड फर्स्ट क्लास संतान और शक्तिशाली बीर्जवान तपस्वी भगवत भक्त संतान प्राप्त करते थे तो इसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है दस सहस्त्री संवत्सरा नि नित्य अर्थ उस समय बहुत लंबी आयु थी यह सुनकर तो आश्चर्य होगा दस हजार वर्ष तपस्या तो किए तो जीवित कितना दिन रहे कलयुग में तो मैक्सिमम आयु साठ के बाद समाप्त की ओर जाने लगती है ऐसे वर्णन हुआ है शास्त्र में कि कल में लोगों की आयु परमायु तो सौ वर्ष है स्टैंडर्ड आयु लेकिन आजकल तो साठ सत्तर पचहत्तर असी पार कर गया तो बहुत बड़ा दीर्घजीवी जीवी माना जाता है तो उस समय की आयु समान आयु एक लाख वर्ष की थी जनरल आयु कोई भी व्यक्ति सत्युग में एक लाख वर्ष तक जीवित रहता था जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ आयु भी दस गुना घटता गया आयु दस गुनी घटती गई देखिए सत्युग में एक लाख वर्ष त्रेता में दस हजार वर्ष 10 गुना घट गया और द्वापर में एक हजार वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष 10 गुना घट रहा है सतयुग में स्टैंडर्ड आयु एक लाख वर्ष तो एक लाख वर्ष में केवल दस हजार वर्ष तपस्या किए अभी नब्बे हजार वर्ष बाक़ी है तो भजन करने लगे बड़ी निष्ठा के साथ भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे और उनके तपस्या का लक्ष्य था कि भगवान प्रकट हों भगवान प्राप्त हों इसके लिए जो भी योग करना पड़ा जो भी तपस्या करना पड़ा उसको बड़ी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक पूर्वक पूरा किए तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आए बड़ी मधुर प्रसंग हम सुनेंगे अद्भुत बहुत से तपस्या की कथा भागवत में है बड़े बड़े भक्तों की कथा है लेकिन करदम जी एक अद्वितीय महात्मा थे जिनके सामने भगवान आने आ रहे हैं ततः समाधियुक्तें न क्रियान करदम सम प्रपेदे हरिम भक्त्या प्रपन्न वरदा शुभम तपस्या में स्थित होकर कर्दमुनि एकाग्र भाव से मानसिक पूजा-प्रकरण द्वारा ध्यान के द्वारा सदयुग था भगवान हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे पूरा समाधि में कृत्य जद ध्याय विष्णु त्रेतायाम जत्तो तो मखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तनाथ के लोग का चीत बड़ा पवित्र होता था एकाग्र भाव से इतने शांत प्रकृति के होते थे इतने पवित्र होते थे कि जो भी मन में भगवत विषय विषय बातें आ जाती वो ठीक जाती थी चीत में ऐसा नहीं कि पूजा पर बैठे तो दुनिया भर की बात उसी समय याद आने लगती जब करने बैठे तो दुनिया भर का ऑफिस जाना है तो उस लड़के के साथ ऐसे करना है स्कूल भेजना है करना है मंगला चरण मंगला आरती करने जा रहे हैं तो दुनिया भर के काम का लिस्ट उसी समय दिमाग पर आता है जल्दी करना है सफाई करना है बर्तन धोना है माताजी लोगों को तो पता है रोज का अनुभव बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना है उनको भोजन बनाना है करना है वो करना है अब जब कर रहे हैं एक माला भी पूरा नहीं हुआ पचासों लिस्ट सामने आ गए तो चलो बाद में कर लूंगी अब इसको कर लेते हैं चाहे भक्तों के साथ पुरुषों के साथ भी यही स्थिति है ऐसे मन भले फ्री रहेगा लेकिन भजन करते समय तो बहुत सारे लिस्ट प्रस्तुत करेगा सामने मन कि तुम इतना लापरवाही करो माला लेकर बैठ गया सारा काम कैसे होगा कोई दूसरा करने नहीं आता है मन ही समझाता है अरे ऐसे मत करो बाद में जब कर लेना बाद टालने के लिए ऐसा तैयार करता है मन कलजुगी मन स्थित होता नहीं समाधि में नहीं लगता है क्योंकि कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति भोग में बहुत आसक्त रहता है कामनाओं में और भगवान गीता में कहते हैं कि भोग अ ऐश्वर्य में जिसका चित्त लगा वो समाधि में नहीं लग सकता भोग ई प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेत सम व्यवसायी आत्मका बुद्धि समाधो न विधि समाधि में चित्त में वो बुद्धि लगती है जो भोग ऐश्वर्य से रहित हो भोग ना चाहे भोग चाहने वाली बुद्धि समाधि में नहीं लगती समाधि में नहीं लगती समाधि में कौन बुद्धि लगती है तो कहते हैं कैसे है व्यवसाय का बुद्धि रे के हुरुनंदना बहुशाखा हेनाता सब बुद्धे और व्यवसायी नाम उसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि अनेक प्रकार के भोगों में है इधर से उधर बंदर की तरह इस डाल से उस डाल तक को समाधि में नहीं लगती और इस श्लोक का भाव चक्रवर्ती ठाकुर यह कहते हैं कि जो बंद भोग नहीं भोगई पर सकता नाम तया प्रहित क्षेत्र व्यवसायी आत्मका बुद्धि समाधव न विधि और इसके साथ इस श्लोक में तो, तो कह रहे हैं कि भोग और स्वर्ग में जिसकी बुद्धि लगी है वो तो स्थित नहीं हो सकती समाधि में नहीं लग सकती लेकिन जो केवल भगवान में लगी हुई है वो समाधि में लगती है और जब तक भगवान में चित नहीं लगेगा तब तक संसार के विषयों के लिए मचलता रहेगा यह है बहुशाखा है बुद्धे व व व्यवसायी शुरू कैसे है ये बार बार श्लोक भूल जाते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव न विधि तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे के हुरु नंद रे के हर चक्रवर्ती ठाकुर बहुत लंबी व्याख्या लिखे हैं रे के हुरु नंदन हे नंदन एक में ही बुद्धि टीक सकती है वो एक है श्री भगवान और जब तक बुद्धि कृष्ण को नहीं पकड़ी तब तक वह बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर खुद, उछलती कूदती रहेगी रे के हुरनंदन ये केह कुरुनंदन हे कुरुनंदन हे अर्जुन एक में ही वो बुद्धि टीक सकती है भगवान में और सतयुग के लोगों की बुद्धि टीक जाती थी कृष्ण में इसीलिए कर्दम जी तथा समाधि युक्त थे न क्रियायोगे न करदमा समाधि से युक्त होकर जो भी भक्ति की क्रियाएं हैं उनको कर लेते थे बड़ी आनंद के साथ क्रिया योग का मतलब पूजोपकरण फूल लाना भगवान पर चढ़ाना तुलसी लाना चालीग्राम का स्नान कराना सब कुछ करते थे और फिर बैठ जाते समाधि में तो एकदम स्थित हो जाते थे समाधि में बैठने का एक ढंग भगवान कपिल देव ही आगे अट्ठाईसवें अध्याय में वर्णन करेंगे अष्टांग अष्टांगज के वर्णन के क्रम में कहते हैं पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ऐसे करते हुए तब जाते हैं समाधि की ओर ध्यान धारणा समाधि तो जब आसन बराबर आसन पर बैठकर अपने चित को रोकते हैं कुछ खास विषयों से जिसको यम कहा जाता है यह नहीं करना है नहीं करना है जैसे प्रभुपाद पहले यम बताते थे चार जिसको निषेध कहते हैं यम मानसाहार निषेध नशाहार निषेध जीवा निषेध अवैध स्त्री संग निषेध यम है और इसके साथ नियम भोर में जगना चाहिए पवित्रतापूर्वक स्नान करके भगवान के सामने आना चाहिए मंगल आरती करना चाहिए और इसके बाद भगवान का नाम जप करना चाहिए शुद्ध सात्विक आहार भगवान को अर्पित करना चाहिए और कृष्ण अर्पित प्रसाद खाना चाहिए ये नियम है तो ऐसे यम नियम बारह बारह एकादश संस्कंद में भगवान वर्णन करते हैं तो यम जो नहीं करना है उसको नहीं करना जो करना है उसको करना इसके बाद आसन पर बैठना आसन पर बैठ कर बराबर आसन पर एकदम सुखासन सोने वाला आसन नहीं भजनासन भजन के लिए वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए छोटा होना चाहिए बैठने भर होना चाहिए ऐसे बूढ़े लोगों के लिए एक व्यवस्था है कि उस सामने एक स्टैंड रखना चाहिए कभी कभी रेस्ट के लिए लेकिन जीवकों के लिए नहीं और चीत को एकाग्र करके तब जब करना चाहिए नाम सुमिरढ़ भी एक समाधि है नाम जप करते समय जो नाम बोलते हैं उसको सुनना चाहिए लोग कहते हैं कि नाम जप करते समय मन इधर उधर जाता है क्यों क्योंकि विधि पूर्वक नाम नहीं जगते विधि यह है कि नाम को एक मणका पर एक दाना पर पूरा महामंत्र बोलें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे और पूरा बोले कि नहीं इसको सुने सुनने भर बोलें ऐसा नहीं कि एकदम चुप हो जाए कपड़े से मुंह ढक लें ऐसा नहीं वो जमाना इस समय नहीं है नाम को सुने कान से एक दाने पर पूरा महामंत्र फिर दूसरा दाना दूसरा मनिका पकड़ें और इसके बाद सुनते जाएं, सुनते जाएं पूरा एक सौ बार और पूरा होने के बाद फिर रिटर्न होना है सुनते हुए अगर नाम सुनने में मन को लगाएंगे तो फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा जो अष्टांग अष्टांगजोग के वर्णन में स्पष्ट वर्णन है और अन्य जगह भी कई जगह वर्णन है कि इंद्रियां जो देखती है सुनती है जिहा बोलती है ये सब अकेले नहीं कर पाती हैं ये आत्मा के प्रभाव मन पर जाता है और मन का प्रभाव इंद्रियों पर जाता है बुद्धि का प्रभाव इंद्रियों पर जाता है तब व्यक्ति सुनता है बोलता है देखता है कभी कभी सुनते सुनते व्यक्ति फिर से बोल देता, फिर से कहिए ध्यान नहीं दिया कान कहीं दूसरे जगह था कान यही था कहीं दूसरे जगह नहीं गया था लेकिन मन दूसरे जगह चला गया इसलिए काम कान सुनना बंद कर दिया ऑफ हो गया तो फिर कहते हैं अगेन प्लीज फिर से फिर से फिर से कहिए नहीं सुन पाया फिर से कहिए और कभी कभी देखते हुए भी नहीं देखते हैं अगर किसी काम में लगे हैं और पूछ दिया गया कि एक भक्त इधर से गए लाल पहने थे मैं ध्यान नहीं दिया आंख बंद नहीं किया था ध्यान नहीं दिया इसलिए सुनना भी कभी कभी सुनाई नहीं देता है ध्यान नहीं देने से कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है ध्यान नहीं देने से उसी प्रकार जब हर माला पर आप महामंत्र को सुनते जाएंगे तो इसका मतलब मन यहीं रहेगा ऐसा नहीं होगा कि मन ऑफिस में चला जाए और सुन भी लेंगे ऐसा नहीं होगा इसे सुनने के लिए इसको बाधित कीजिए कि हम जो जब कर रहे हैं उसको सुनते जाएं तब तो मन इधर उधर नहीं जाएगा लेकिन इस कलयुग में संभव नहीं है ऐसा समाधि नहीं लगेगा तो समाधि में युक्त होकर जब दस हजार वर्ष लगातार अष्टांगयोग के वर्णन में भगवान कपिल देव आगे अट्ठाईसवें अध्याय में कहते हैं जब हम अपने इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाते हैं इसको निरोध कहते हैं और जब भगवान में लगाते हैं भगवान के तरफ लगाते हैं तो इसको प्रयास करते हैं कि यहीं हम लगाएं, कोशिश करते हैं बार बार भागता है तो विधि बताए हैं कि भगवान के चरणों का दर्शन करें और उस पर अपने मन को टिकाएँ कि हाँ यह वही चरण है जिसका चरण धुआन गंगा है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से धोया और इस चरण जल को भगवान शिव बड़े आदर के साथ अपने शीर पर धारण करते हैं और यह वही चरण है जिनके चरण ध्वन गंगा सारे जगत को पवित्र करती हैं बस इन विषयों को सोचते हुए आगे भी या आ यह वही चरण है जिनको बड़े बड़े जोगी जति मुनि समाधि में जिन चरणों का चिंतन करते हैं यह वही चरण हैं जिनको भगवती लक्ष्मी अपने जांग पर रह सहलाती हैं हाँ यह वही चरण है खुले बदन स्तन पर केसर और कस्तूरी का लेप लगाकर श्रीमती राधा रानी इन चरणों को अपने बक्षस्थल पर रखकर समाधि में हो जाती हैं यह वही चरण हैं जिनको बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग निरंतर ध्यान में स्मरण करते हैं रोज सोचते रहते हैं घंटों इस तरह से सोचते सोचते केवल चरण पर अगर मन टिक गया तीन मिनट तो उसको ध्यान कहेंगे तीन मिनट तक अगर एक पॉइंट पर मन टिका हुआ है इन्हीं विषयों को सोचते हुए तो उसको ध्यान कहते हैं और इसी तरह आगे बढ़कर उनके भुजाओं पर बक्षस्थल पर उनके नाभि पर यह सृष्टि का उत्साह है जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उनके वक्षस्थल पर जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं जहाँ भृगु ऋषि के चरण प्रहार हुआ है जिसको आदर के साथ भगवान धारण करते हैं उनके मुखमंडल को उन पे भुजाओं को अगर ये तीन तीन मिनट तक इस तरह से सोचते जाए भगवान के स्वरूप को एक एक स्वरूप को अथवा पूरे बदन को सोचने में तीन मिनट समय लगा तो उसको ध्यान कहते हैं और तीन मिनट के आगे जो टाइम लग रहा है उस पर टीक रहा है तो उसको समाधि तीन मिनट से आगे चार मिनट पाँच मिनट घंटा दो घंटा जब पूरा पूरा मन लग जाता है तो टाइम बाउंड समाप्त हो जाता है अब एकदम दिमाग में कोई संसारिक विषय नहीं आता और घंटों घंटों महीनों सालों दस दस हजार वर्ष व्यक्ति एक साथ उसी में टिक जाता है उसको समाधि कहते हैं और समाधि की अवस्था में शारीरिक क्रियाएँ काम करना बंद कर देती हैं शारीरिक क्रियाओं का जो मांग है डिमांड है भोजन चाहिए पानी चाहिए सब पूरा पूरा बंद हो जाता है क्योंकि समाधि चित्त का विषय है और चित्त बिल्कुल आत्मा के साथ होता है और ये जड़ पदार्थ अपनी मांग डिमांड पूरा करना नहीं चाहते एकदम स्थूल हो जाते हैं इसीलिए हिरण हिरणकशू जैसे तपस्वी लोग भी दिमक खा गए शरीर पूरा हड्डी मांस खून कुछ बचा नहीं फिर भी वो जीवित था क्योंकि आत्मा के लिए भोजन नहीं है सब्जी रोटी चावल दाल दूध फल आत्मा का भोजन नहीं है ये शरीर का भोजन है अगर शरीर के आवश्यकताओं को ना दिया जाए तो शरीर नहीं टिक सकता लेकिन आत्मा जहां चाहे वहां टिक सकता उसको इन भोजनों की कोई जरूरत नहीं आत्मा का भोजन है नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्राय शुभ नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी उत्तम श्लोक भगवान के विषय में सुनना बोलना भगवत कथा जो भागवतम है वो है आत्मा का भोजन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर का भोजन है चावल दाल रोटी सब्जी फल दूध है सब है और आत्मा का भोजन भागवत है इसलिए जैसे रोज इन शारीरिक भोजनों की आवश्यकता पड़ती है वैसे आत्मा को भी खुराक देना चाहिए रोज और बीमार आत्मा का कैप्सूल टैबलेट है भगवत गीता का उपदेश महाराज श्री कहते हैं जो बीमार आत्मा है जो रोगी है ऐसे रोगी आत्मा के लिए भगवत गीता कभी कभी दवा तो रोज जरूरत नहीं है ना बीमार होने पर जरूरत है तो भगवदगीता का उपदेश कैप्स्यूल टेबलेट इंजेक्शन की तरह कभी कभी जरूरत है लेकिन भागवत रोज जरूरी है नित्यम भागवत सेवया। तो भगवान उनके समाधि से प्रसन्न हो गए तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृत जुगे दर्शे मास्तम छत्ता शाब्दम ब्रह्म दधत बपू ऐसी तपस्या किए ऐसी तपस्या किए करदम मुनि कि कमल नयन पुष्कराक्ष पुष्कर अक्ष भगवान प्रसन्न हो गए और कितय युग शतयुग में शाब्दम ब्रह्म बपू दधत शब्द वेद सच्चिदानंद घन श्री विग्रह श्री भगवान जिनका वर्णन वेदों में किया गया है वही भगवान साक्षात प्रकट हो गए कर्दम मुनि के सामने और कर्दम मुनि के सामने भगवान गरुड़ पर चढ़ आए प्रकट हुए और कर्दम समाधि में है समाधि में चिंतन कर रहे हैं कहते हैं तावत प्रसन्नो तावत का अर्थ करते हुए कहा गया है तावत मैंने उतनी जितनी जरूरत थी उतनी तपस्या किए मैत्रे मैत्रे मुनि कहते हैं कि तावत प्रसन्न भगवान तावत का अर्थ आचार्यों ने किया है कि जितना तपस्या करने से भगवान प्रकट हो सकते हैं उतना परफेक्ट तपस्या कर लिए और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक तपस्या करना पड़ता है परंतु कर्दम मुनि तपस्या से ज़्यादा भक्ति कर रहे थे मानसिक पूजन से भगवान को प्रसन्न कर रहे थे भक्ति प्रिय माधव भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं इसलिए प्रसन्न हो गए और उनके सामने आ गए तो भगवान के प्रकट रूप का वर्णन करते हैं मैत्री मुनि सतम सतम सतम बीरजम क्या कैसे संधि अरकाभम हाँ हाँ सतम बीरजम अरकाभम शीत पद्मोत्पलज स्निग्ध नीलाल क्रात वक्तम बीरजों बरम कुंडलिनम गदाधरम किटटीन कुंडलिम शंखचक्र गाधरम श्वेतोपल क्रीडनक मनस्पर्शस्मतेक्षण विन्यचरण श्रीम अंशदेशे गरुतमत दिश्वाखे वितक्षि कौ कौभक जातहर्षोत्तपतनूर्ध्या क्षितूलनोरथ गिरभि स्भ्य घृणात्ति स्वभात्मा कृतांजलि तो चार श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन करते हैं मैत्री मुनि बीरजम अर्काभम अर्क अर्क कहते हैं सूरज को बीरजम अर्काभम काभमें निर्मल श्वेत पवित्र स्वच्छ सूरज के समान दीप्तिमान सूरज जैसा चमकता हुआ शीत पद्मोत् पलस रजम श्वेत कमल की माला पहने हुए चमकता हुआ भगवान का रूप और उजला कमल का माला पहने थे और साथ ही स्निग्ध नी नीला लक ब्रात वक्तरावजम बहुत सुंदर चिकने अलकावली थी भगवान की काली काली घुंगराली अलकावली मान बाल बहुत सुंदर मुखमंडल था और बहुत पवित्र पीताम्बर धारण किए हुए थे सुंदर चमकता था वस्त्र और साथ में मुकुट धारण किए हुए थे और साथ संघ चक्र गदाधरा संघ चक्र और गदा लिए हुए कमल का फूल लिए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और संघ चक्र गदा और हाथ में भी श्वेत कमल का फूल लिए हुए थे श्वेतो पलक नकम कमल को घुमाते हुए भगवान प्रकट हुए मनस्पर्शस्मिते क्षण मन सुखदायक हास्य और चितवन से बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे थे भगवान गरुण जी के कंधे पर हाथ रख कर। करुतमत अंश दे से गरुण जी के कंधे पर विन्यस्तर चरणाम भोज चरण रखे हुए भगवान आए बक्ष श्रियम कौशुभम कंधरम खेवस्थित दृष्टवा आकाश में जब गरुड़ जी पर चढ़कर भगवान आ रहे थे तो अचानक करदम मुनि की समाधि भंग हो गई गरुड़ जी के पंखों से जो वेद के ऋचाओं का आवाज़ होता हुआ आ रहा था तो अचानक करदम जी का ध्यान टूट गया और देखते हैं भगवान को देख लिए बहुत सूट बूट कपड़ा कुर्ता गंजी नहीं पहने थे उनका बख्शस्थल चमक रहा था दूर से उस पर कौस्तुभ धारण किए हुए थे मणि धारण किए हुए थे खेवस्थितम दृष्टवा आकाश में ही देख लिए करदम उन्हीं लब्ध मनोरथ जात हर्षो प्रति स्वभावात्मा। भगवान की दर्शन की लालसा तो बहुत पहले से दस हजार वर्ष से तपस्या इसीलिए कर रहे थे कि भगवान दर्शन देंगे भगवान दर्शन देंगे इसी आशा में तो ये लालसा पूर्ण हो गई अपनी लालसा को पूर्ण होते देख कर जात हर्षो प्रीति स्वभात्मा इतना खुशी हुई इतनी खुशी हुई कि शरीर प्रसन्न हो गया हर्ष से रोमांचित हो गए इनके एक एक रोए पुलकित हो गए और अपतत कृतांजलि दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर गिरभी भी अपने बाणी से भगवान के प्रति स्तुति करने लगे गिरभी अभ्यग्रणाथ अपने वाणी से भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए बोलने लगे तो कर्दमुनि बड़ा सुंदर प्रवचन किए हैं भगवान के प्रति सुंदर स्तुति किए हैं एक एक, एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं ऋषिवाच जुष्टम बताद्याखिल सरा से सांसिध्य मक्षणोस्तव दर्शनान यदर्शनम जन्म भीरीड सदी आशा सत्य जोगि कर्द मुनि भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं अहो हे स्वामिन मेरे भाग्य एवं आपकी करुणा एक साथ प्रकट हुई है मेरा इतना बड़ा सौभाग्य और आपकी करुणा की परकाष्ठा एक साथ उत्पन्न हो गई कि आपने मुझे इतना शीघ्र दर्शन दे दिया दस हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान आए हैं लेकिन करदमुनि कहते हैं कि हे नाथ आप बहुत जल्दी दर्शन दे दिए बहुत जल्दी दर्शन दिए आपका दर्शन प्राप्त हुआ हे भगवान आप समग्र सत्य और सुख के निधान हैं जितने भी सुख है उसके आप राशि हैं आपका दर्शन करना आँखों की सफलता है वास्तव में आँख वही सफल है जो आपको देखे हे नाथ इतने दिन तक आपको देखे बिना कुछ भी देखना व्यर्थ था आज सफल हो गया आँख हे नाथ कीर्तनीय केवल आप हैं जोग सिद्ध जन बहुत जन्मों तक दीर्घकाल तक तपस्या करके आपके दर्शन की प्रार्थना करते रहते हैं चाहते हैं कि आपका दर्शन हो फिर भी कभी कभी बहुत विलम्ब हो जाता है नहीं हो पाता है जीव के इंद्रियों की वास्तविक सफलता है कि वो भगवान में लगे भगवान के दर्शन में आंख, भगवान की कथा सुनने में कान भगवान के गुणों का वर्णन करने में जीभ और भगवान के मंदिर भगवत धाम में घूमने में पैर की सार्थकता है ऐसे भागवतम में अनेकों जगह इसका वर्णन हुआ है कहते ईड्य ईड्य माने अस्तुत्या, अस्तुत्य अस्तुति करने जोग्य प्रभु जुष्टम बताद्या खिलसत्वरासे सांसिध्य मशनो तव दर्शनान यदर्शनम जन्म भिरीड्य सदि आशा सते जोगिनोरूजोगा हे अस्तुत्य बत बत कहकर कर्द मुनि आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं आह आश्चर्य का विषय है कि हमारे जैसे व्यक्ति के सामने भी आप प्रकट हो गए अखिल सत्व राशे तव तो दर्शनात् न अक्षण सांसिध्यम हे समग्र सत्व के निधि राशि खजाना आपके दर्शन से आज हमारा आंख सफल हो गया आज हम आपके दर्शन किए भी जन्म भी जोग रूढ़ जोगिना अपि आशा सते ते हैं आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े साधु पुरुष हजारों वर्ष तक लगे रहते हैं तब कहीं जाकर आपका दर्शन होता है आज तो हमारा जीवन सफल हो गया कि हम आपका दर्शन कर रहे हैं इसी क्रम में शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि समग्र इंद्रियां कृष्ण के लिए समर्पित करनी चाहिए जैसे कि महाराज अम्बरीश ने किया उद्धृत करते हैं सवई मनह कृष्ण पदारविंदयो वाचान शिवाय कुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशिव श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदय भागवत के नवमस्क में वर्णन है सूर्य वंश के एक राजा थे महाराज अम्बरीश बहुत तेजस्वी राजा थे उन पर क्रोध करने के कारण महर्षि दुर्वासा एक साल तक संकट में पड़ गए भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे उनके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका मन कृष्ण के चरण कमनों में लगा हुआ था उनकी बाणी भगवान के गुण वर्णन में लगी हुई थी उनका हाथ मंदिर मार्जन में लगा हुआ था मंदिर की सेवा डी टी मंदिर की सफाई पूछना और, और कितने बड़े व्यक्ति थे संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सार्वभौम सम्राट थे लाखों नौकर थे फिर भी डीटी वर्शिप के लिए कोई पुजारी नहीं रखे थे अपना व्यक्तिगत डीटी वर्शिप करते थे मंदिर मार्जन करते थे अकेले यहां तक आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अपनी पत्नी तक को नहीं कहते थे कुछ हेल्प के लिए लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ठीक उन्हीं के समान गुड़ वाली उनकी पत्नी थी समतुल्य कहा गया है वो भी उन्हीं के समान थी एक शब्द देकर अम्बरीश के पत्नी को भी अम्बरीश के बराबर कह दिए सुखदेव गोस्वामी ज्यादा उनके गुणों का वर्णन नहीं किए समतुल्या एकदम अम्बरीश के समान थे और जानते हैं विवाह करने के बाद भी महाराज अम्बरीश भूल गए कि हम विवाह किए थे इनका मन इतना भगवान में लगा था सवई मना कृष्ण पदारविन्द्र उनके चरण में मन लगा पूरा पूरा समाधि में थे सैकड़ों वर्ष के बाद उनकी भी लंबी आयु थी शुरू के के राजा थे सैकड़ों वर्षों के बाद एक दिन अचानक ऐसी घटना हुई कि उनको जानना पड़ा कि हमारी पत्नी है भूल गए थे बिल्कुल विवाह के बाद बीमार हो गए एक बार तबीयत ठीक नहीं था उनको जमुना से पानी लाना था उनकी राजधानी मथुरा में ही थी जमुना से पानी लाना मंदिर धोना सेवा करना सब करना था लेकिन शरीर अस्वस्थ था पूरा बुखार आ गया था उस अवस्था में भी किसी को नहीं लगाते थे तो सेवा उनकी पत्नी जान गई कि आज तो असमर्थ हैं कहने पर पूछने पर तो हेल्प के लिए कहेंगे नहीं न किसी नौकर को लगाएंगे लेकिन डीटी टी पूरा करना है मंदिर धोना है श्रृंगार करना है भोग भी बनाते थे स्वयं और अर्पित करते थे पूरा पूरा मन उन्हीं में लगा हुआ था राजपाठ मंत्री लोग चलाते थे कभी कभी राजभवन में ऑफिस में आ जाते थे दोपहर में थोड़ा सा देख लेते फाइल फिर तो चलता रहता फिर तो भगवान में मन था जप करते थे बाड़ी लगा हुआ था उनके गुण वर्णन में तो अब उनको दिक्कत हो रहा था जमुना जाना स्नान करना पानी लाना तो उनकी पत्नी जो भी बर्तन मंदिर में था पहले जग और सब साफ़ सुथरा करके पानी ला कर रख दी जब लेट से जगे तबीयत ठीक नहीं था मंदिर में देखे तो सब कुछ ठीक ठाक है एकदम पानी भी है सारा सफाई भी हो चुका है सारे बर्तन साफ़ हैं जो भी आरती प्लेट आदि एकदम सजाया हुआ है पुष्प माला सब कुछ है और भगवान के सामने प्रणाम करके क्षमा मांगना चाहते हैं कि आज प्रभु लेट हो गया अस्वस्थ होने के कारण क्षमा कीजिएगा इसके बाद देखते हैं सब कुछ है। तो जिज्ञासा हुई कौन किया किसी को तो मैंने कहा नहीं फिर कोशिश करने लगे जानने के लिए इधर उधर देखे तो कुछ देर के बाद पता चला कि एक स्त्री उनके हेल्प में लगी हुई है पहचान भी नहीं रहे थे इसके बाद बहुत जिज्ञासा किए तो पूछे देवी तुम बता सकती हो ये कौन किया है सब पानी किसने लाया कौन ऐसा व्यवस्था किया आज मैं अस्वस्थ हूँ किसने मेरा हेल्प किया तो कही वो आपकी दासी मैं तो कही तुम कौन हो ये आश्चर्य की बात है कि उसके विषय में पूछ रहे हैं भूल गए थे इतना मन लग गया था कि भूल गए थे कि विवाह किया हूँ तो फिर उनको कैसे बतलाया जाए तो विवाह के समय एक छोटा सा तलवार क्षत्रिय सभा में वो दिए थे अपने पत्नी को भेंट के रूप में जैसे भी तो वो तलवार निकाल कर कही या आपकी दासी इसको पहचानिए कौन है अच्छा तुम इतने सालों के बाद याद आया और इसके बाद कहते हैं धन्यो खूब प्रशंसा किए धन्य हो देवी तुम्हारा जीवन भगवान में लगा हुआ है तुमको तुमको तो तुम मैंने सिखाया भी नहीं कभी भगवान के विषय में बताया भी नहीं फिर भी तुम इतना ट्रेंड हो इतना खुश हो गए कि प्रथम बार अपने पत्नी को आलिंगन किए खुशी से और इसलिए इसलिए नहीं कि मेरी विवाहिता पत्नी है इसलिए कि भगवान से इसका इतना संबंध है नाते एक राम से मनियत जितने सुहृद सज्जन लोग हैं उन लोगों से संबंध इसी केंद्र पर है कि वो भगवान का भक्त है और यदि भगवान का भक्त नहीं है तो मीराबाई को तुलसीदास क्या सलाह देते हैं कि तजहू तजिए कोटि बैरीम जद्य परम स्नेही तजिये ताही कोटि बैरीसम जद्यपि परम स्नेही मीराबाई बड़ी कुलीन घर की थी बड़े ऊँच वंश क्षत्रिय वंश की छतराड़ी थी कुलीन परिवार में पर्दे के अंदर रहना चाहिए लेकिन कृष्ण के प्रति इतनी तो आसक्ति हो गई गिरधर गोपाल के प्रति कि वो साधुओं के संग बैठने लगी और अंततः उनके परिवार वाले अच्छा नहीं मानते थे बहुत डिस्टर्ब करना चालू कर दिए ऐसा लगने लगा मीरा को कि अब घर में भजन नहीं कर पाएगी तो कोई ब्राह्मण घूमते हुए तीर्थ यात्रा के क्रम में कहीं आ गया था और कहा कि हम काशी में रहते हैं अयोध्या जाते हैं तो सुनी थी कि तुलसीदास काशी में बहुत बड़े विद्वान हैं वैष्णव हैं तो एक पत्र लिखी तुलसीदास के पास और ब्राह्मण से भेज दी कि आप तुलसीदास को दे दीजिए हमारे समस्या का क्या निदान है हमको इस कुलीन परिवार में बड़े बराबर क्षत्रिय परिवार में कैसे रहना चाहिए भाज भजन में बहुत बाधा हो रहा है तो तुलसीदास एक पद लिखे और भेज दिए कि ले जाकर दे दो तो उसमें तुलसीदास जी ने यही लिखा था कि कितना ही निकटतम संबंधी हो अपनी माँ पिता पुत्र परिवार पति पत्नी जो भी निकटतम संबंध है उन सबको त्यागा जा सकता है यदि वो भगवान का भक्त नहीं हो तजिये ताही कोटि रीशम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बै जिसके प्रिय भगवान राम सीता राम न हो तुलसीदास के इष्ट तो राम वय देही थे अमीरा भले अपना गिरधर गोपाल समझे लेकिन तुलसीदास के गिरधर गोपाल और कृष्ण मुरारी लिखें वो तो सीताराम के भक्त थे तो इसलिए उन्होंने लिखा तजिये ता कोटिशम जदपि परम स्नेही आजा के प्रिय न राम बैदेही जिसके प्रिय भगवान राम सीता राम न हो उसको त्यागा जा सकता है तो प्रश्न होगा कि आप मुझको सलाह दे रहे हैं ऐसा कोई इतिहास है क्या तो लिखते हैं पिता तजे प्रहलाद विभीषण भाई प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं माना विभीषण अपने भाई की बात नहीं माना और बलि गुरु तजे बलि ने अपने गुरु की भी बात नहीं माना शुक्राचार्य भरत महतारी भरत ने अपनी मां की बात नहीं मानी अगर बाधा है भगवान के भजन में तो त्याग आ जा सकता है ये सलाह दिए तो इस प्रकार मन कृष्ण में लगना चाहिए और उसी से संबंध भगवान से संबंध है तो यहाँ अमरीश महाराज अपने पत्नी से प्रथम बार प्रेम करना चालू किए आगे संतान भी हुआ आगे तो पत्नी को एक भक्तिमती एक प्रेमवती जानकर बहुत प्रेम किए लेकिन उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था मुकुंद के श्री विग्रह में मुकुंद लिंगालय दर्शने दिसऊ तद्भृत गाता स्पर्शेंग संगमाम तो घ्राणम च सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रचना तदर्पितें पाद हरे क्षेत्र पदानुसर्पण सर्पणे शिरो ईशिकेश पदाभिवंदने कामम च दासे न तो काम कामया यथो तमश्लोक जनाश्रया रति तो अम्बरीश महाराज के विषय में उनका आंख भगवान के दर्शन में मुकुंद लिंगालय दर्शन लिंग का अर्थ श्री विग्रह होता है जो समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम भ्रांति है शिव लिंग वो ठीक ढंग से लोग नहीं समझते हैं शायद लोग भी नहीं समझते हैं लेकिन हम वैष्णव लोग समझते हैं पार्वती जी जो हिमाचल पुत्री शिव की आराधना की तो गंगा के तट पर वो बालू का एक पिंड बनाकर शिव जी की पूजा करती रही क्योंकि दक्ष दक्षायणी सती शिव जी की बात नहीं मानने के कारण वो सती हो गई फिर दोबारा हिमाचल की पुत्री हुई पार्वती के रूप में पर्वत की पुत्री पार्वती तो शिव को पति के रूप में चाहती थी उसके लिए बहुत तपस्या तो करना पड़ा तो गंगा में स्नान करके और बालू का एक पिंडी बना करके जैसे गौरी गणेश बना देते हैं या कभी कोई देवता को ऐसे ही बिना रूप के ही ऐसे पिंड बना देते हैं अनेक ब्रह्म देवता पिंड में हैं जहाँ तहाँ तो वैसे ही शिव जी को भी स्थापित कर दी उसी रूप में और बहुत ज़्यादा तपस्या करने लगी यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता घबरा गए शिव जी को मनाने लगे कि आप क्यों इतना निष्ठुरता दिखा रहे हैं नारद ब्रह्मा आदि तो परेशान हुए ही भगवान विष्णु भी प्रकट होकर के शिव जी को आदेश किए कि आप उससे विवाह करो तो जिस पिंडी को बना करके पार्वती ने सफलता प्राप्त किया वह पिंडी प्रसिद्ध हो गया शिव आराधना के लिए तो फिर शिव जी को प्रसन्न करने का एक युक्ति चालू हो गया परंपरा और उसी समय से पिंड बनाकर उसी को श्री शिवलिंग स्थापित करके शिव जी का विग्रह जैसे हम लोग भी विष्णु की आराधना करते हैं विष्णु लिंग को कहाँ देखते हैं शालीग्राम शिला में तो शालीग्राम शिला में वो विष्णु लिंग है और उसमें आराधना करते हैं कभी कभी कोई हाथ पैर नहीं रहता केवल शिला है उसी को विष्णु रूप मान कर भजन करते हैं तो लिंग का अर्थ है श्री विग्रह मूर्ति तो मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशु दृष्टि की सफलता दृष्टि लगी हुई थी अमरीश महाराज के भगवान के श्री विग्रह दर्शन करने में और नाक रस लेता था तुलसी अर्पित पुष्पों का भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित की जाती और चरण मंदिर में जाने में भगवान के धाम की यात्रा करने में परिक्रमा करने में और शिर भगवान के सामने प्रणाम करने में कामम च दास से न तो काम कामया सारा काम करते थे लेकिन दास भाव से अपनी इच्छा से स्वामी बनकर नहीं अगर कोई बहुत बड़ा दुकानदार दुकान खोलकर बैठा है वो मालिक है सेठ जी नौकर नेक होते हैं पहले दुकान खोलते हैं दुकान की सफाई करते सब कुछ करते अंत में बंद करके जाते हैं दिन भर परिश्रम करते हैं लेकिन हानि लाभ का टेंशन मालिक लेते हैं नौकर नहीं नौकर बनने में बड़ा सुख है मालिक बनने पर सारा टेंशन है अगर नौकर घाटा हुआ नाफा हुआ क्या हुआ ये मालिक सोचे सेवक क्यों सोचेगा अगर मालिक की काम सेवक करने लगे तो पीटा जाएगा नौकर अगर तिजोरी का हिसाब कर लेने लगे जो पैसा दिन में आया उसको पॉकेट में रखने लगे तो पीटा जाएगा कि नहीं तो स्वामी न तो काम कामया अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते दास भाव से करते थे यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति भगवान के भक्तों की जो दिनचर्या है शैली है उसमें लगे हुए थे जो उत्तम भक्तों की आचरण है वो कर रहे थे तो इस प्रकार कहते हैं करद के हे नाथ आपने कृपापूर्वक दर्शन दिया आज हमारा जीवन सार्थक हो गया जय माये आते हाथ मेध सस्त पादा विंदम भव सिंधु पोतम उपास काम लवाय शाम आशीष कामा निर्या हे नाथ ही संसार के भोग तो नरक में भी मिलते हैं आपकी माया से जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है आपकी बहिरंगा माया जिसके बुद्धि को समाप्त कर चुकी है वही व्यक्ति इस संसार के भोग को चाहता है जेते ते माया हतमेधस भवंती ते भौसिन्दु पोत तत्पदारविंदम काम लवाए उपास उनका मन ही संसार के विषयों में लगता है इसीलिए लोग ऐसे लोग आपको छोड़कर आपके चरणों की आराधना करते हैं संसार के भोग के लिए जिनकी बुद्धि माया के द्वारा नष्ट की गई है वे लोग संसार समुद्र से तरण रूप नौका स्वरूप आपके चरण कमल की उपासना संसार के भोग के लिए करते हैं कामलवाए उपासते, काम की तृप्ति के लिए संसारी भोग की कामना के लिए करते हैं तथापि जे निरय अपिश्यु ये भोग तो नरक में भी मिल जा, मिल जाता है नरक मतलब जो शास्त्र में वर्णन नरक है वो नरक है और उसका नमूना यहाँ भी है सुअर कुत्ते की जोनी नरक जोनी है सुअर रूप में अगर शरीर मिल जाए कीचड़ में मल मूत्र में रहने में आनंद आता है तो वहाँ भी भोजन की लालसा वहाँ भी स्त्री संग सुख की लालसा सुअर के शरीर में भी है तो अगर सुअर कुत्ते भी वो भोग चाहते हैं जो हम चाहते हैं तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है किसी भी विषय भोग तो नरक तुल्य शुक्रादि जोनियों में भी मिलते हैं तथापि ते निरय अपिस्वी नरक में भी मिलते हैं तो निरयी जे शिव इन नरक में मिलते हैं तेसम कामान अपि ऐसे भोगों को उन विषयों को भी आप दे देते हैं जो आपसे संसार का सुख मांगते हैं उनको भी देते हैं लेकिन प्रभु यह आपके द्वारा उचित व्यवहार नहीं है कंप्लेन भी है अगर कदाचित मूर्खता बस कोई मांग ही दे तो आपको ऐसा नहीं देना चाहिए फिर भी संसार के भीतर तुक इंद्रिय भोगों की कामना से आपके चरण रविंद्र का भजन करते हैं उनकी बुद्धि निश्चित आपकी माया से हर ली गई है और पर यह भी एक अद्भुत व्यापार है कि आप उस उपासकों को तुक्ष विषयों को देते हैं कोई आकर मंदिर में कह दे कि हे नाथ तो मैं परीक्षा देने जा रहा हूं मेरा अच्छा नंबर आना चाहिए तो आ जाता है और वो खुश हो जाता है कि भगवान हमारी सहायता किए कोई विवाह चाहता है कि हमारी अच्छी पत्नी से विवाह हो या अच्छा पति मिल जाए वो भी मिल जाता है तुक्ष भी दे देते हैं जो नरक तुल शुकरादि जोनियों में भी प्राप्त होते हैं आप सर्वज्ञ करुणामय होकर भी ऐसा करते हैं क्यों करते हैं तो एक कंप्लेन नहीं है बल्कि क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं होने पर बार बार वो इस तरह की लालसा करता है और पूरी होती नहीं फिर आता है ऐसे तो आएगा नहीं एक कामना पूरा हुआ तो मन बढ़ जाता है फिर आता है चलो इस बहाने भी आने लगा और आपके चरण सेवा छोड़कर आपसे विमुख होकर कभी कभी आप देते हैं कभी कभी नहीं भी देते ऐसा नहीं कि हर बार दे देते हैं और नहीं देते तो देव उपासना रूप कुत्सित कर्मों में फंस जाता है यह ठीक तो नहीं होता कहते हैं वैसे ही कुछ वैसे ही उसी स्तर की बात मैं भी करने जा रहा हूं। जैसे कामनाओं से जुक्त लोग आपकी आराधना करते हैं सकाम भक्त लोग वैसे मैं भी कुछ उसी मूड में कुछ कहना चाहता हूं लेकिन उन लोगों से मेरा थोड़ा भिन्न है तथा सचा हम मैं भी उसी तरह परियो ढु समान समानशील गृह में धि धेनु गृह में धेनु उपेयवान्न मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघाप्य हे नाथ मैं भी सकाम उपासकों की निंदा करता हुआ भी अहम मैं भी अभी मैं ऐसे उपासकों की निंदा कर रहा हूं कि जो माया के द्वारा बुद्धि हर ली गई है वे लोग आपसे कुछ चाहते हैं निंदा तो किया लेकिन मैं भी वैसे ही निंदनीय हूँ तथा च चतअ अहम मैं भी उसी तरह की समान सामानशीला गृहमेधिधेनु भार् परुँम काम दुराश तव अशेष कह मूल कि हे नाथ मैं भी आपसे आपसे स्पष्ट रूप से अपने अनरूपा समान सामनशीला मेरे योग्यता को मेरी मानसिकता को मेरी कामना को मेरी बुद्धि को आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता आप समझते हैं मैं किस स्टैंडर्ड का हूँ किस स्तर का हूँ मुझको मेरी अनुसार मेरे अनुरूपा गृहस्थ आश्रम में धर्मार्थ काम त्रिवर्ग को सम्पादिता संपादित करने वाली भारजा चाहिए मुझे पत्नी चाहिए मेरे स्वभाव के अनुरूप मुझे मुझे पत्नी की व्यवस्था कर दीजिए सुनकर आश्चर्य हो जाएगा दस हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान के आने के बाद करदम जी क्या मांगे पत्नी दस हजार तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे कहते हैं कि हमारे अनुरूप मुझे पत्नी चाहिए मुझे विवाह करना है भगवान कृपा करके मुझको पत्नी की व्यवस्था कीजिए बड़ा भारी आश्चर्य है लेकिन करदम जी के वाक्यों में बहुत बड़ा साइंस है कह रहे हैं कि समान शील हमारे स्टैंडर्ड का हो सकता है दूसरे लोगों से मैं विवाह को कहूँ तो ये लोग हमारे सील स्वभाव को हमारे स्टैंडर्ड को नहीं समझते हैं मैं किस स्टैंडर्ड का हूँ लेकिन आपसे कुछ भी छिपा नहीं है मेरा स्टैंडर्ड पूर्ण संन्यास का है लेकिन विवाह करना है मेरा मन निरंतर आपके चरणों में लगा हुआ है एक सेकेंड के लिए भी आपसे अलग नहीं जा रहा है फिर भी पिता की आज्ञा पालन करना है विवाह करना है इसलिए मेरे अनुरूप पत्नी मेरे जोग मार्ग में सहायिका पत्नी चाहिए बाधा डालने वाली नहीं भोग की डिमांड का लिस्ट लेकर मेरे सामने आवे वैसी पत्नी नहीं मेरे सामने जोग में सहायता करने वाली पत्नी चाहिए मुझे भोग के लिए पत्नी की जरूरत नहीं है भोग के लिए नहीं पिता की आज्ञा है कि संतान उत्पन्न करो ठीक है उनकी आज्ञा पूरा करना है लेकिन मेरा मन तो भगवान आप में लगा है और आप से ज्यादा कोई इस बात को नहीं समझ रहा है फिर भी आपके दर्शन और आपके भक्ति की भीति आधार है पिता की आज्ञा इसलिए मैं नमक हराम भी नहीं हूँ मैं ऐसा नहीं कि कृतज्ञ न हूँ पिता के कृपा से आपकी भक्ति में लगा लेकिन पिता भक्ति में लगाए केवल आपको प्राप्त करने के लिए नहीं सृष्टि बढ़ाने के लिए तो मैं कृतज्ञता पूर्वक पिता की आज्ञा पालन करना चाहता हूँ लेकिन इस साधना भक्ति से जो आपकी प्राप्ति का लोभ हुआ है उसको नहीं छोड़ना चाहता ऐसी पत्नी मत आ जाए कि केवल पिता की आज्ञा मत पूरी हो जाए और आपकी भक्ति चौपट हो जाए इसलिए हे नाथ ऐसी पत्नी की व्यवस्था कीजिए कि हमारी भक्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़ती जाए और पिता की भी आज्ञा पूरा हो जाए इसलिए समान गृह में हमको गृह ऐसी स्त्री चाहिए जो घर के सारे कामों को ठीक से करे कर ले और मुझे भक्ति में कोई असुविधा न हो सुविधा प्राप्त हो जो कामा कामा दुघांग्री पश्य अशेष मूलम कामना कल्प तरु आपके चरणों की उपासना करने वाले की कामना सब पूरी हो जाती है समस्त पुरुषार्थों के मूल आपका चरण कमल है मैं समझ रहा हूँ फिर भी मैं पत्नी मांग रहा हूँ इसके पीछे आपको समझ जाना चाहिए मैं क्या चाहता हूँ मुझे क्लियर पता है कि समस्त कामनाओं को पूरा करना आपके चरण में क्षमता है केवल आपकी चरण की उपासना किया जाए तो सब कुछ मिल जाएगा फिर भी मैं एक्स्ट्रा चीज मांग रहा हूँ अपने अनुरूप पत्नी एकदम निष्कपट प्रवचन है मन में कुछ बारी में कुछ नहीं साफ साफ कह रहा है कि मेरी स्थिति यह है मैं पिता की आज्ञा भी ठुकराना नहीं चाहता कुछ लोग तो साधारण भक्ति में ही माता पिता की आज्ञा ठुकरा देते हैं एक आदर्श व्यक्तित्व का यहाँ प्रवचन हो रहा है कथा तो हो जाएगी पाँच मिनट में लेकिन समझने लायक चीज यह है कि भजन का अर्थ यह नहीं है कि माता पिता का मतलब ही कुछ नहीं है माता पिता की आज्ञा ठुकरा दिया जाए उसको पूरा करते हुए भजन करना है लेकिन किस बुद्धिमानी से पूरा कर रहे हैं इस पर विचार कीजिए करें प्रजापतस्ते बचता तंत्या लोकह किलायाम काम हतो हनुब्द अहम च लोकानुगत वहामी बलिच शुक्ला निमशा तोभ्यं हे अशेष शुक्ल हे धर्मूर्ते हे परमेश्वर प्रजापते ते वसा तंत हतः काम हतलोकअुब ये प्रजापालक जितने प्रजापति हैं आपकी बच्चा तंत्या बच्चा तंत्या का अर्थ है वचन रूपी रसी में तंत्र में वेद रूपी रसी में सारे प्रजापति बंधे हुए हैं कोई भी आपके आज्ञा का खिलाफ नहीं कर सकता एयम काम हतलो का अनुबद्ध लोग समझ रहे हैं कि हम अपनी अग, अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं लेकिन सारा जनसमुदाय सारा प्रजापति आपकी वेद रूपी रसी में बंधे हुए आपके आज्ञा का पालन कर रहे हैं वो चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो, चाहे मरीचि, कश्यप बड़े बड़े प्रजापति दक्ष आदि सारे प्रजापति आपकी आज्ञा रूप रस्सी में बंधे हुए हैं और अहम च किल लोकानुगत मैं भी जनसमुदाय के अनुगामी होने के लिए मैं उन प्रजापतियों का पीछे चलने के लिए अनिमिषाय तुभ्यम आप कालात्मा आपको बंधे हुए बैल की तरह कर्ममयी आज्ञा में चलना चाहता हूँ शुक्लम बलिम बहामी मैं भी उसी पथ में चल रहा हूँ इसलिए मैं एक भारजा चाहता हूँ अपने योग्य पत्नी चाहता हूँ यदि ऐसा विवेक है तो निष्काम भाव से क्यों नहीं भजन कर रहे हो एक ठीकाकार प्रश्न करके उत्तर देते हैं मानो भगवान प्रश्न करें कि कर्दम तुमको जब ज्ञान हो गया कि ये संसार में कुछ नहीं है स्त्री परिवार एक बंधन है तो फिर निष्काम भाव से क्यों नहीं भजन कर रहे हो क्यों पत्नी चाहते हो तो इसका उत्तर देते हैं कि हे धर्म आप प्रजापति हैं समय का डिमांड यह है कि सृष्टि करना चाहिए इस समय पूरा सृष्टि वैकेंट है ये नहीं आज की तरह नहीं है पहला बच्चा अभी नहीं दो के बाद कभी नहीं उस समय सारे साधु संत से गृहस्थ यही चाहते थे कि महात्मा आप आशीर्वाद दे एक से इक्कीस हो जाओ कम से कम इक्कीस इक्कीस संतान एक गृहस्थ को प्राप्त करना ही चाहिए कम मिनिमम स्टैंडर्ड था सृष्टि खाली थी पूरा सारा लोक खाली था तो सारे प्रजापति आप प्रजापति हैं आप सृष्टि करना चाहते हैं आपने प्रजा सृष्टि के लिए ब्रह्मा को आज्ञा दिया और ब्रह्मा जी ने मरीची आदि हम लोगों की आज्ञा दिए हैं तो इस वर्तमान में यह आज्ञा सर्वोपरि है सृष्टि करना इसके साथ ही है परमेश्वर यह जन समुदाय आपकी सृष्टि में सहायता करने के लिए पशुवत् बंधा हुआ है आपकी वेद रूपी आज्ञा में तो उसी आज्ञा क्रम में मैं भी हूँ मैं भी कामहत समाज के भीतर हूं नारद सनकादि के पथ पर क्यों नहीं चल रहे हो नारद सनकादि नौ ब्रह्मा के पुत्र एकदम जोगेश्वर हो गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रिभु देवर्षि नारद कवि ऐसे करके नौ भक्त हैं नौ लोग भगवान के भक्त हो गए विरक्त ब्रह्मा के पुत्र तो मैं उनके समान नहीं हूं मैं आपकी इसी आज्ञा संतान उत्पत्ति रूप आज्ञा में बंधा हुआ हूं मैं इसको सिरदार्ज करके बहन करना चाह रहा हूं आपकी प्रजा सृष्टि रूप आज्ञा में सहाय एक पत्नी चाहता हूं लोकांश लोकानुगतान पुनः हितवा श्रितास्ते चरणा तपत्र परस्परम तद गुणवाद सीधु पीयूष निर्या एक एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है एकदम होशहवास में मांग रहे हैं पत्नी कामुक्ता का लेश नहीं है करदम जी में भक्तों का चरित्र अद्भुत है काम का गंध नहीं है फिर भी पत्नी चाहिए क्रोध नहीं है फिर भी लाखों लोगों का वध करते हैं भक्त लोग देखिए करदम जी को काम नहीं है फिर भी स्त्री मांग रहे हैं अर्जुन को कोई क्रोध नहीं था भगवत की भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किए ध्रुव महाराज को कोई कामना नहीं फिर भी पिता का उत्तराधिकार स्वीकार किए प्रहलाद महाराज तो कामना को नष्ट करने वाले वरदान प्राप्त कर लिए भगवान देव बार बार कहते थे कि कुछ मांग लो प्रहलाद मांग लो तो कहे कि हे प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि कभी भी किसी विषयों की कामना मेरे मन में न हो अब बताइए फिर भी हिरण के राज को भगवान कहे कि तुम संभालो तुम राजा बनो तो भगवान की इच्छा से वो राजा बने विवाह भी किए क्या करें भक्त लोग स्वामी नहीं होते हैं भगवान के दास होते हैं इसलिए स्वीकार करते हैं तो कहते हैं ऐसे लोगों के अनुगत पशुवत अज्ञानियों को छोड़कर आपके चरण कमल रूप छत्र के आश्रित हैं वे परस्पर आपके गुण कथन रूप मादक अमृत द्वारा निरस्त देह धर्म क्षुत पिपासा काम क्रोध शोक मोह आदि देह धर्मों से अनभिभूत हो जाते हैं निर्यापित देह धर्मा ओ प्रभावित नहीं होते हैं कहने का मतलब कि मैं स्त्री तो स्वीकार कर रहा हूं लेकिन मैं उन गृहमेधियों की तरह नहीं हूं कि विषयों में लिप्त हो जाऊंगा कहने का मतलब है अज्ञानी लोग जो पशुवत अज्ञान रखते हैं कुछ भी इधर उधर का ज्ञान नहीं भक्ति किसको कहते हैं आप कौन है बोध नहीं है वे लोग तो आपके चरण को छोड़कर विषय में लिप्त हो जाते हैं लेकिन हे नाथ जो लोग आपके चरण कमलों के आश्रय लेते हैं और आपके गुण कथन में लगे हुए हैं ऐसे श्रमर कीर्तन में लगे हुए हैं वे लोग माया से अभिभूत नहीं होते वे लोग ऐसे नहीं हो सकते तो प्रश्न हो सकता है कि लोग माता पिता एवं उनके अनुगामी पुत्र भाई आदि लोक दृष्टि से और धर्म दृष्टि से यशस्वी और सुखी देखे जाते हैं जो घर के हंसी संभालते हैं फिर ऐसे लोगों की सकामता के कारण क्यों निंदा कर रहे हैं माता पिता की को दुख देने वाला निष्प्रिय निष्काम भक्तों को कौन सुख और क्या जस है कि आप उनका अभिनंदन करते हैं अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो कहते हैं इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है पशु इस शब्द द्वारा भक्ति सहित माता पिता और भाई आदि लोगों को पशुत्व के कारण त्यागने में कोई दोष नहीं है अथवा लोकन मतलब न्याय मीमांसा आदि शास्त्रों का जानकार लोग तदनुगतान उनके उपदेश वाक्यों पर विश्वास करके शास्त्र से अनभिज्ञ होकर पशुन भक्तिन पशुओं को तिरस्कृत कर भगवत भजन भक्तजन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं इसलिए चरणार्थ पत्रम श्रीता शब्द के द्वारा यह बतलाया गया है कि भगवान के चरण रूप छत्रछाया में रहकर भक्त लोग सुखी रहते हैं और तीनों तापों से जलते नहीं हैं और जो लोग इस छाया से हीन हैं वे लोग जलते रहते हैं देखिए चक्की आटा पीसने वाला चक्की पहले हाथ से पीसा जाता था जो चाहे मशीन से पीसने वाले भी उस चक्की के कील के पास कुछ गेहूं सुरक्षित रहते हैं और जो किनारे पर जाते हैं वो पीछे जाते हैं ये संसार चक्की चल रहा है लेकिन जो कील को भगवान के चरण को आसित ले हो जाता है वे लोग नहीं पीछे जाते माया के द्वारा और जो उनसे अलग होता है विमुख होता है वो पीसा जाता है तो भगवान के गुण कीर्तन आदि को संसार विस्मारक होने से भगवद गुण कथा को सीधू कहा गया सीधू का अर्थ है मदिरा एकदम बेहोश कर देने वाला लीला कथा को अमृत भी कहा गया और मदिरा भी कहा गया जब इसको पीयूष और सीधु दोनों कहा गया है संसार विस्मारक होने के कारण भगवत गुण को सीधु कहा गया और मृत्युहीन करने के कारण स्वादु होने के कारण पीयूष कहा गया रस देता है इसलिए पीयूष है और संसार के दुख को भुलवा देता है इसलिए सीधु है तो भगवत गुण अनुवाद सीधु पीयूष से भक्तों के भूख प्यास आदि काम क्रोध आदि समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार इस श्लोक में लोक समाज को दो वर्ग में वर्णन किया गया संसार के मायामय दुखद तुच्छ भोगों को भोगने वाला एक लोक समाज और दूसरा भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा संसार विस्मारक दिव्य रस को प्राप्त करने वाला भक्तगण करन। एक भगवत चरण विमुख और दूसरा भगवत चरण आश्रित दो भक्तों की बात कही गई तो इस तरह कहते हुए फिर आगे कहते हैं कि न ते जराक्ष भ्रमरायुरेषाम तयोदशारम त्रिशतम षष्टी पर्व षषण्यन छदि येणाभि कारालाोतो जगदाक्षिदत छिद्यधावत अजरा अजराक्ष छभ्रमि त्रयोदशारम्भ त्रिशतम षष्ठि पर्व शरणेमी अनंत छदि त्रिणाभि अजरब्रम्हस्वरूप अक्षम पर निरंतर भ्रमणकारी अधिक मास सहित तेरह महीनों अने तेरह महीने रूप और से त्रिशतम ष्ठि पर्व शरणेमी अनंत छदि त्रिणाभि तीन सौ साठ दिन रात्रि पर्वों से युक्त छ ऋतु परिवर्तन वाले नेमी क्षण लव आदि अनंत धार से युक्त तीन चतुर्मास जिसकी तीन नाभियां हैं ऐसे कराल स्रोत तेप यत जगत आच्छिद्य समग्र जगत को काटता हुआ धावत दौड़ता हुआ काल रूप यह काल सबके आयु को समाप्त कर रहा है आपके चरणात पत्र के आश्रित भक्त जन काल जयी होते हैं यह कहना चाहते हैं कर्द मुनि कि जो लोग आपके चरण का आश्रय ले लें वो यहाँ रहें या शरीर छूटने के बाद अलग चले जाएं उसमें कोई अंतर नहीं वो आपके भजन करते हैं और हरि सर्वत्र सर्वदा भगवान सब जगह सब समय आराधनीय है ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर में ही भगवान की आराधना होगी किसी भी शरीर में और किसी भी स्थान में भगवान आराधनीय है तो एक काल जो है टाइम वो सारे जगत को काटता है लेकिन भक्तों की आयु का छेदन नहीं करता जो समय व्यर्थ बीतता है बिना भगवान भजन के वो उस आयु काल समाप्त होता है कटता है और जो भजन में बीतता है वह सार्थक है इसलिए उसको कटना नहीं कहेंगे व्यर्थ नहीं कहेंगे तो यह कालचक्र अक्षर ब्रह्मरूपी धुरी पर नाच रहा है और 12 महीने के साथ यहाँ 13 कहा गया है त्रयोदशारम्भ मान मलमास की सहित अधिक मास के साथ 13 महीने इसके अरे हैं और 360 इस दिन रात इसके पर्व हैं और छतुवें इसकी नेमिया हैं छ लव आदि जो पत्रकार अनंत धारे हैं इस प्रकार चार चतुर्मास इसकी नाभ हैं और कराल वेग के कारण चलने वाले संरसरात्मक कालचक्र सबको काट रहा है परंतु आपके भक्तों के आई काल को नहीं काटता कहते हैं फिर भी सारे जगत के आयु व्यर्थ बीतते जा रहे हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है कैसे हमारा टाइम बीत रहा है भक्त लोग एक एक क्षण बड़ी बुद्धिमानी से भगवान के भजन में बिताते हैं एका स्वयं स जगत सि शिक्षया द्वितीय अयात्मन जोगमा सृजस्य दह पाशि पुनर्ग्र शिष्य से यथोर्णनाभिर्भगवं सुशक्ति भी भगवान स्वयं एक जगत से शिक्षया आत्मन अद्वितया अधिजोग माया स्वशक्ति भी अद यथाउना भी श्रीजी पासी पुनः पुनःग्रशिष्य हे भगवान आप स्वयं अकेले इस जगत की सृष्टि करते हैं जगत की सृष्टि आप करते हैं अपनी शक्ति से अपने भीतर से इस जगत को निकालते हैं कमल के फूल के रूप में उत्पन्न होता है नाभि से और उसमें ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और सारा जगत आप अपने अंदर से सृष्ट करते हैं और अद्वितीय अधिजोग माया जिसकी तुलना किसी शक्ति से नहीं की जा सकती उस जोगमाया के द्वारा आप इस जगत का पालन करते हैं अद्भुत ढंग से यथा यथाउर्ण नाभि सृजसी पासी पुनःग्रसिष्य जैसे मकड़ा अपने मुंह से लार निकलता है निकाल कर जाल बनाता है जाल बनाकर उसके ऊपर रहता है और अगर कोई टच किया तो भाग जाता है उसमें फंसता नहीं है और कभी कभी उस जाल को स्वयं निकल जाता है खा भी जाता है भागवतम में दो कीड़ों का उदाहरण दिया गया है एक मकड़े का और एक रेशम के कीड़े का तो मकड़े मकड़ा जो है अपने मुंह से लार निकालकर जाल बनाता है और उसके ऊपर आता है लेकिन उसमें फंसता नहीं है कभी कभी उसको निकल जाता है तो मकड़े का उदाहरण भगवान के लिए दिया जाता है कि आप इस जगत को मकड़े की तरह सृष्टि करते हैं पालन करते हैं और निगल भी जाते हैं और रेशम के कीड़ा का उदाहरण दिया जाता है हम लोगों से संसारिक लोगों से रेशम का कीड़ा एक बार सूरत में वो कृषि भवन कृषि हॉल क्या उसमें मैं अजामिल की कथा कहा था तो रेशम के की कीड़ा को लेकर आया था मिल गया था कहीं उसको ला कर लाया था लोगों को देखने के लिए दिया था कभी कभी कटीली झाड़ियों में बैर आदि के पेड़ में रेशम के की कीड़े होते हैं या रेशम पालने वाले ऐसे कीड़े उत्पन्न करते हैं जैसे मधुमक्खियों का व्यापार होता है मधु के लिए वैसे रेशम के भी व्यापार होता है तो कीड़े ऐसे होते हैं कि उनके मुंह से जो लाद निकलता है और तागा बनता है वो बड़ा कठोर होता है और उसको बनाते हैं बनाकर ऐसे घुमा घुमा कर अपने ही शरीर को लपेटते हैं अपने को ही ऐसा जाल बनाते हैं उसको बुनते जाते हैं सघन बुन बुन कर अपने को भीतर रखते हैं और जाल ऊपर से घेरते हैं कहीं भी रास्ता नहीं छोड़ते धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जब पूरा तैयार हो जाता है तो उसको हवा जाने का भी जगह नहीं होता है और उसके भीतर रेशम के कीड़ा जो जाल तैयार करता है फैलाता नहीं है एक जगह ही उसको समेटता है अपने देह के आसपास कोई गेट नहीं छोड़ता कोई रास्ता नहीं और उसी के अंदर वो पड़ा रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे इतना जाल मजबूत हो जाता है कि वो अपने मुंह से काट भी नहीं सकता निकलना भी सांस आना बंद हो जाता है जब हवा तो काट कर निकल भी नहीं सकता बहुत कड़ा होता है और उसके बस की बात नहीं कि वो काट ले, और अंततः उसके भीतर मर जाता है तो उस के रेशम के कीड़े के जो घर होता है उसको लेकर अगर ब्लेड से किसी तरह काट कर देखेंगे तो भीतर मरा हुआ कीड़ा रहता है और उसमें जो तागा निकलता है उसको निकलने लगता है अब उसको किसी लकड़ी में या कहीं लपेट कर आप रस्सी तैयार कर सकते हैं उस तागा बहुत मजबूत होता है और जो व्यापार करते हैं रेशम का वे लोग उन कीड़ों को उत्पन्न करने का जुगाड़ कर लेते हैं व्यवस्था बहुत कीड़े हो जाते हैं और बनाते हैं रस्सी और पूरा बेचारे मर भी नहीं पाते तब तक उनको निकाल निकाल कर गरम पानी में लिक्विड में डालते हैं और एकदम उसके हीट से उमर जाता है अंदर अब फिर धीरे से काट कर उसमें से तागा निकालते हैं तागा तैयार कर लेते हैं उसी प्रकार जैसे संसारिक लोग रेशम के कीड़े से उदाहरण दिया जाता है इतना काम फैलाता है यहाँ दुकान वहाँ मकान दिल्ली में न्यूयॉर्क में मुंबई में सूरत में यहाँ बिजनेस वहाँ व्यापार कहीं जगह नहीं छोड़ता कि निकलकर कर वृंदावन भी जाए फुर्सत ही नहीं है टाइम ही नहीं है निकलने का कहीं गुंजाइश नहीं वो तोड़ भी नहीं सकता अब दुकान चालू किया एक दिन ओपनिंग किया तो बंद कैसे करें? यहाँ हिसाब वहां बैंक बैलेंस इस पैसे को कहाँ खर्च करना है उसी में पड़ा रहता है पूरा बूढ़ा होकर एकदम मरड़ सैया पर पड़ा रहता है लेकिन वृंदावन जाने का मन नहीं बनता फुर्सत नहीं है रेशम के की कीड़े से के उदाहरण दिया जाता है मनुष्य समाज का और भगवान की सृष्टि का उदाहरण मकड़े के कीड़े से मकड़े के समान भगवान जगत को रचते हैं और उसे निष्प्रिय हैं अगर थोड़ा फुर्सत मिल जाए मकड़े को तुरंत भाग जाता है उसे फंसता ही नहीं है संसार रचकर भी भगवान फंसते नहीं हैं तो प्रश्न किया गया है कि तुम निष्काम भक्तों को तो धन्य कह रहे हो और निष्काम बन नहीं सकते शीघ्र फल देने वाले अन्य किसी देवताओं की अपनी कामना पूर्ति क्यों नहीं कराते इस विकल्प का उत्तर देते हैं कि हे भगवान आपके अलावा मैं इस जगत में अन्य किसी को कारण नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मकरा जैसे स्वयं जाल को उगलता है उसकी रक्षा करता है अंत में निगल जाता है उसी प्रकार अकेले आप जगत की सृष्टि करते हैं पालन करते हैं संहार करते हैं सब कुछ आप ही करते हैं आपकी ये बहिरंगा प्रकृति है वही जगत को फंसाई है आप चाहें तो सतरज तम तीनों शक्तियों के द्वारा इस जगत का जन्म पालन संहार जो करते हैं आप चाहें तो बचा सकते हैं इसीलिए मैं आपसे ही कहता हूँ नैत तवेपि यनुषे तन, भूतूक्ष्मयास्पीयर् मयया लसत्तुस्या तुवा विलक्षिता हेअधीश हे अधीश, हे ईश्वरेश्वर समस्त ईश्वरों के स्वामी न भूता सूक्ष्म पदम हम सकाम भक्तों को ए विषय सुख माया से आप कृपा से देते हैं ए तत्तव तो यद्यपि बत ईप्सितम न अपि यद्यपि यह आपकी इच्छा नहीं है कि आप विषय भोग में जीव को लगावें फिर भी अस्माकम अनुग्रह अस्तु यही फिर भी हमारे पर हमारे के ऊपर अनुग्रह करके आप देते हैं दया करके और वह तो हमें मिलता है आपकी कृपा से माया लसत तुलसीया तनुवा भगवन विलक्षिता कृपा से आप तुलसी माला से विभूषित हे भगवान आप कृपा करके हमको दृष्टिगोचर हुए हैं आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं हमारे जैसे सकाम भक्तों की कामना पूरा करना चाहते हैं आप चाहते नहीं फिर भी देते हैं लेकिन आप हमारे मन के अनुसार देने से संतोष नहीं करते करदम जी को सब पता है कि हम मांग भी ले तो क्या बिगड़ेगा भगवान इतना से संतोष नहीं करेंगे भगवान के भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं अगर हम मांगते हैं तो भगवान से और भगवान से मांगने में फंसावट नहीं है जानते हैं देवता लोग पंचम स्कंद के उन्नीसवें अध्याय में एक अद्भुत बात कहते हैं देवता लोग ही कहते हैं सत्यम दिशत्य अर्थितम अर्थितो निराम नैवाथदो जत पुनरथिता जतह स्वयं विधत्ते भजताम अनिक्षताम इच्छा पिधानम निज देवता लोग कहते हैं कि ये सत्य है भगवान देते हैं लेकिन मांगने वाले के अनुसार देने के बाद भगवान को संतोष नहीं होता सत्यम दिशती अर्थित मर्थितो निणाम अगर कोई भगवान से कुछ मांगे और उसके मांगने के अनुसार भगवान दे दें तो भगवान को संतोष नहीं होता तब क्या करते हैं कि स्वयं विधत्ते भजताम अनिक्षताम स्वयं देते हैं मांगने वाला नहीं चाहता है फिर भी देते हैं क्या देते हैं इच्छा पिधानम संसारिक भोगों की इच्छा को ढक देने वाला निज पाद पलवम अपना चरण कमल भगवान जब अपना चरण कमल दे देते हैं तो संसारिक वस्तुओं की कोई कामना ही नहीं होती तो भगवान तब तक संतोष नहीं करते जब तक अपना चरण कमल देना देते अपने को दाता नहीं मानते देते हैं लेकिन अपने को दाता नहीं मानते अगर कोई भगवान से स्त्री मांगता है ठीक है दे दिए लेकिन भगवान के मन में आता है कि यार स्त्री दे देने से इसका काम थोड़े चलने वाला है अभी कुछ दिनों के बाद पुत्र ना हो तो फिर पुत्र के लिए कई देवी देवताओं के पास दौड़ेगा इसको पुत्र चाहिए चलो पुत्र भी दे दिया फिर भी काम पूरा नहीं हुआ अभी धन चाहिए तो धन के लिए कोशिश करेगा तो ये भिखमंगी तो इसकी छूटेगी ही नहीं ये भिखमंगी कब छूटेगी जब हमारा चरण कमल प्राप्त कर लेगा वैकुंठ प्राप्त करेगा इसलिए भगवान कहते हैं इसका अर्थ चैतन्य महाप्रभु करते हैं चैतन्य चैतामृत में कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख अमृत छाड़ विष मांगे से ही बड़ मूर्ख आमि विज्ञ सेई मूर्खे विष विषय के न दीब स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई बगवान कहते हैं कि हमारा भजन करने चला लेकिन बेचारे के पास बुद्धि नहीं है मूर्ख है तो कुछ भी मांग लेता है कृष्ण कहे अमार भजे मांगे विषय सुख संसार का सुख मांगता है क्यों क्योंकि मूर्ख है अमृत छाड़ विष मांगे अमृत का गिलास भी है लेकिन एलडिन का सीसी खोलकर पीना चाहता है अमृत छाड़ विष मांगे से बड़ मूर्ख वो अमृत छोड़कर विष विषय भीश मांगता है वो तो मूर्ख है तो मूर्ख होने से थोड़े मैं उसको बीस दे दूंगा आमी विज्ञ मैं जानकार हूँ सही मूर्खे विषय कैन दी मैं उस मूर्ख को विषय क्यों दूंगा तब क्या करेंगे आप तो स्व स्वचरणामृत दिया विषय भूलाई मैं अपना चरण कमल दे दूंगा और सारे संसार के विषय को भूल जाएगा जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं जैसे स्नेहमयी जननी माँ अपने छोटे बच्चे को जो मिट्टी खाने में रस लेता है शहर के लोगों को तो पता नहीं है गाँव में पहले गेहूं गेहूं के थ्रेसिंग या दौरी के बाद जो आता था गेहूं उसमें मिट्टी भी आ जाता था वो बड़ा स्वादिष्ट लगता था और उस मिट्टी को गेहूं से निकल कर जब निकाल कर अलग करती हैं माँ आदि अलग मिट्टी तो वो उस मिट्टी को खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है बच्चे छुप खाते हैं मुझे भी अब तक टेस्ट का पता है और इसके कारण मैं कई बार पीटा गया हूँ इसलिए मुझे याद है तो बहुत स्वादिष्ट लगता है बच्चे छोड़ना नहीं चाहते तो माँ क्या युक्ति करती है छीनने पर तो रोने लगेगा तो अब उसको मीठा मिश्री गुड़ या बिस्कुट देती है और जब उसको खाता है तब निर्णय कर लेता है अरे यार उससे तो ये टेस्टफुल है ये मिश्री जब जीभ पर आता है तो मिट्टी छोड़ देता है अपने आप तो भगवान से जब भक्त लोग मांगना चालू करते हैं जय जगदीश हरे सुख सम्पत्ति घर आवे दुख मीठे तनका ये सब भिखमंगी चालू करते हैं तो भगवान परेशान हो जाते हैं कब तक ये मांगता रहेगा क्या क्या मांगेगा सारा दुख मीठे का मुझे तो याद नहीं है लेकिन इस तरह से भिखमंगी करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि चलो इसका सारा दुख समाप्त कर देते हैं अपना चरण कमल देते हैं और जब चरण कमल प्राप्त कर लेता है तब उसको पता चल जाता है कि संसार में कुछ नहीं है वैकुंठ का सुख असली सुख है। जब ध्रुव महाराज चले थे कि अपने बाप से भी उत्कृष्ट राशि हसन प्राप्त करूंगा। जब भगवान आए और अपना शंख उनके गाल में स्पर्श कराए तब ध्रुव को होश उड़ गया अरे बाप रे मैं चला था कांच ढूंढने शीशा और मिल गया यहाँ हीरा तो मैं कांच लेकर चला जाऊं नहीं नाथ मुझसे भूल हुई मैं कांच नहीं लूँगा मैं तो रत्न लूँगा मैं आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहता तो भगवान देते हैं सत्यम दिशती अर्थितम अर्थितो निणाम भगवान कभी कभी मांगने वाले के अनुसार दे देते हैं लेकिन न ए वह अर्थद अपने को अर्थद नहीं मानते दानी नहीं मानते तो भगवान कहे चलो ध्रुव मैं तुमको दोनों दूंगा यहाँ अपने पिता के राज सिंहासन पर 36000 वर्ष राज करो ध्रुव कह नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तो फिर कहते हैं तुमको तो नहीं चाहिए लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे यही कहेंगे ना कि छ पाँच साल का बच्चा छ महीना तपस्या किया बेचारा दिन रात लगकर और बिश्लु आकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया उसके दिमाग नहीं बदल दिया तो हमारी बदनामी मत न करो ध्रुव तुम अपने पिता का राज सिंहासन स्वीकार करो और चलो तुम तुम्हारे नाम से मैं वैकुंठ रजिस्टर ही कर देता हूँ पूरा तुमको ऐसा वैकुंठ लोक दूंगा जो महाप्रलय के समय शिव ब्रह्मा का लोक ब्रह्मा का लोक भले नष्ट हो जाए इंद्र वरुण कुबेर का लोक नष्ट हो जाएगा लेकिन तुम्हारा लोक नष्ट नहीं होगा वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा ध्रुव लोक तो बैकुंठ भी दिए और यहाँ के भी दोनों देते हैं भगवान लेकिन यह देवताओं की बस की बात नहीं है मुचकुंद महाराज जब देवताओं की सहायता करने गए तो देवता लोग कहे कि आपको क्या चाहिए मांग लीजिए तो कहे कि मुझे कैवल ले वैकुंठ चाहिए तो कहे ये तो हमारे बस की बात नहीं है तो तुम भीक मांगे तो देना क्यों चाहते हो हमारी सहायता मांगकर तुम अपने स्वर्ग को बचाए और मुझको देने के चक्कर में क्यों पड़े हो तो जो मुझको चाहिए वही मांगूंगा ना तो तुम नहीं दे सकते तो कि वहाँ से क्यों बाँध रहे हो कि मांग लीजिए तो एक काम करो कि मैं थका हूँ मुझको घोर निद्रा चाहिए और वो निद्रा कब टूटना चाहिए जब भगवान इस धरती पर आ जाए मेरा नींद टूटे तो मैं भगवान का दर्शन करूँ ऐसी व्यवस्था कर सकते हो तो देवता लोग कहें हाँ ऐसा कर सकते हैं तो भारत में उनको भेजा गया और मुझकुन महाराज सोए आराम से देवता लोग कहें अगर दूसरा कोई डिस्टर्ब कर दिया तो आपकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा अब भगवान आएंगे तब तो आप सुखपूर्वक दर्शन करेंगे तो उसी मुचकुंड महाराज की घाटी में कालजवन को लेकर भगवान पहुँचे और अपना पीताम्बर उड़ा दिए मुचकुंड पर और कालजमन सोचा कि कृष्ण सोया है इतना दूर मथुरा से लेकर आ गया चंबल के पास कौन जगह है धौलपुर धौलपुर के पर्वत की गुफा में और इतना थका दिया और आकर यहाँ आराम कर रहा है सोचे कि वही है बस खींच कर मारे एक लात जम कर तब तक मुस्कुंद महाराज की नींद खुली और जय देखे तो जल कर भस्म हो गया जान भी नहीं पाए कि कौन था सोचने लगे मारा क्यों मुझको <laughs> तो जब जग गए मुस्कुन महाराज पूरा पूरा, पूरा मैंने कंप्लीट जगा दिया एक, तो एक लात जमा कर तो जग गए तो बाद में भगवान मुस्कुराते हुए आते हैं दर्शन दिए तो यह व्यवस्था मुस्कुर महाराज अपने बुद्धि से कर लिए लेकिन देवताओं के बस की बात नहीं था उनको भगवान का दर्शन देना इसलिए देवता लोग कहते हैं कि भगवान की आराधना एकदम सफल आराधना है वहाँ सेफेस्ट मार्ग है कोई दिक्कत नहीं और देवताओं की आराधना से कभी कभी देवता नाराज हो जाते हैं तो साफ भी दे देते हैं और भगवान अपने भक्तों पर नाराज ही नहीं होते माइनस पॉइंट है भगवान के इसीलिए भक्त लोग इसका नाराज फायदा खूब उठाते हैं नाराज होते ही नहीं और यह माइनस पॉइंट ही नहीं यह भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सब सौ बार ही कि भगवान अपने भक्तों के दोष को देखते ही नहीं अगर कुछ अच्छा किया है तो उसी की चर्चा करते हैं सब जगह हजारों जगह यही कहते रहते हैं हमारे लिए इसने ऐसा किया विभीषण और सुग्रीव की प्रशंसा अयोध्या में कर रहे हैं वशिष्ठ जी के सामने कहते हैं हे गुरुदेव ये सुग्रीव जी हैं वंदे राज सुग्रीव इनके कृपा से हमने लंका पर विजय प्राप्त किया इसने अपना तन मन धन सारा जीवन लगा दिया मेरे लिए बराबर आसन पर बिठाए यह भगवान की विशेषता है तो इस प्रकार भगवान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं आगे तमत्वान्नुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वयावर्तित लोकतंत्र नम्य भीषणम नमनीय पाद सरोज मल्पी यशिका वर्षम हे नाथ हे भगवन आपके माधुर्य का अनुभव मिलने पर जीवों की कर्म भोग की स्पृहा नष्ट हो जाती है आपके भक्ति का रस मिल जाए तो फिर क्या कहना है आप अपनी माया शक्ति द्वारा देव त्रय्यंग समस्त जीवों को सुख दुख कर्म फलों का उपकरण सुख दुख देने वाले समस्त वस्तुएं आप सदा प्रस्तुत करते रहते हैं और साधारण क्षुद्र चित वाला छोटा बुद्धि वाला लोग सकाम पुरुष अपने इच्छित वस्तुओं को आपसे मांगते रहते हैं अतः क्या सकाम क्या निष्काम सबके द्वारा आपके चरण कमल वंदनीय हैं सभी प्रकार के लोग आपकी आराधना करते हैं अर्थात सबको आपका भजन करना चाहिए जिसको संसार चाहिए उसको भी करना चाहिए जिसको भगवान चाहिए उसको भी करना चाहिए मैं आपके चरण कमलों में केवल असमर्थ होकर एक भजन साधन कर रहा हूँ बार बार प्रणाम कर रहा हूँ प्रणाम सबसे बड़ा कहते हैं नमामि अभिश्रम नमनीय पाद नमन करने लायक चरण में मैं प्रणाम करता हूँ सरोजमल्पीयसी काम वर्षम थोड़ा सा आपकी कृपा हो जाए तो कामनाएँ पूरी हो जाती है ऐसे चरण कमलों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ आप इस संपूर्ण विश्व को पालन करते हैं अल्पीयसी काम वर्षम समस्त सकाम भक्तों की कामना आप थोड़ी सी कृपा से पूरा कर देते हैं मैं आपको नमन करता हूं, आपके चरणों की वंदना करता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में अकामा सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी धी भक्ति जोगेना जजेत पुरुषम परम अगर जिसको बहुत कामना है चाहे कुछ भी कामना नहीं है या कामनाओं की लंबी लिस्ट है उसके लिए भी अथवा जिसको कोई कामना नहीं है प्रहलाद की तरह उसके लिए भी भगवान ही भजनीय हैं अका सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी मोक्ष की वैकुंठ की कामना है उनके लिए भी उदार बुद्धि वालों के लिए भगवान विष्णु ही आराध्य हैं जजेत पुरुषम परम परम पुरुष सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान भगवान श्री कृष्ण ही उनके लिए वंदनीय हैं भजनीय हैं तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार इत्यवेली कम प्रतोप जनाभ तमा बभाषे बचसा मृत्ये न सुपर्ण पक्षो परिरोच मान प्रेमस्मितो स्मितो दीक्षण विभ्रद्भू मैत्रे मुनि कहते हैं कि इस प्रकार जब कर्दम ऋषि निष्कपट भाव से अपने हृदय को खोल कर भगवान के सामने रख दिए तो भगवान गरुण जी के कंधे को पकड़ लिए लगा कि भगवान गिर जाएंगे इतना भगवान व्यथित हो गए उनके बातों से इतना प्रभावित हो गए कि गरुण के पंख के ऊपर सुशोभित भगवान प्रेम और मुस्कान से युक्त कटाक्ष द्वारा भू जुगल संचालन पूर्वक बड़े सुखद वाणी से अब्ज नाभम ऋत इन बचा तम प्रति अबभाषे बहुत सुंदर शब्दों से भगवान उनको संबोधित करने लगे अब भगवान बोलना प्रारंभ किए बड़ी खुश हुए निष्कपट बात से क्योंकि करदम जी कुछ छिपाए नहीं साफ साफ ओपन भगवान के सामने रख दिए अपना विचार तो भगवान कहते हैं भगवान की बात सुनकर बंद करेंगे थोड़ा समय थोड़ा लगेगा केवल पाँच सात मिनट में पूरा करना चाहता हूं भगवान की बात सुन लीजिए भगवान कहते हैं विदिता तो चैत्यम्य में पुरैवा समझोजा विदिता तव तो चैत्यम में पुरैवा समयोजित यदर्थ आत्मनियम त्वयवाह तो समर्चिता हे कर्दम तुम किस उद्देश्य से मेरा भजन करते हो यह मैं पहले से जानता हूँ जो समम नियम पूर्वक मैं आपके द्वारा पूजित हुआ हूँ आपने मेरी आराधना किया है आपके चित्त के भाव को जानकर मैं आपकी प्रार्थना से पहले मैं आपकी इच्छा के अनुसार पत्नी की व्यवस्था कर चुका हूं, ठीक है आप जो मांग कर रहे हो अभी मांगे हो ना मांगने से पहले मैं ऐसी व्यवस्था कर चुका हूं, आपके लिए भरजा की व्यवस्था कर चुका हूं, न वई जातु मिश प्रजाध्यक्ष मदरहणम भगव द्विधे स्वतीर्तरम मई संग संगरी भित्त्मनाम हे प्रजाध्यक्ष हे प्रजा पालक आप प्रजा का पालन कीजिए जानते हैं मुझमें एकाग्र चीत से जो भी भक्तों के द्वारा एकाग्रता पूर्वक भजन की जाती है पूजा की जाती है उनका भजन कभी निष्फल नहीं होता थोड़ा भी परसेंटेज चाहे जो भी हो जितना मन मुझ में लगाया वो सफल है व्यर्थ नहीं होता हमारे यहाँ एक शब्द है भोजपुरी का मेचा नहीं होता एकदम व्यर्थ नहीं होता मय संघरी भीतात्मना मदरहणम भवद विधेशु अतितराम जातु मृषा एवं न व्यर्थ नहीं होता है कदापि विफल नहीं होता कभी कभी हम लोग सोचते हैं मन में कि पता नहीं भगवान हमारे भजन से संतुष्ट होंगे कि नहीं और कभी कभी गीता का श्लोक सुनते हैं मनुष्याणाम सहस्त्र सु कश्चि जतती सीधे जतताम पिशिदा नाम कश्चिन अरे बाप रे बाप हो गया काम अब कब कितना साल भजन करेंगे हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक मेरा भजन प्रारंभ करता है और ऐसे भजन करने वाले हजारों हजारों में कोई एक टिक पाता है और ऐसे टिकने वाले हजारों हजारों में कोई एक मुझको प्राप्त करता है हो गया काम भजन भजन करने में क्या है पता नहीं हमारा लाइन लगेगा कि नहीं नंबर आएगा कि नहीं इस विषय में महात्मा लोग एक खिस्सा कहते हैं कि दो भक्त भजन करते थे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर और एक इमली के पेड़ के नीचे तो देवर्सी नारद एक बार आ गए उन लोगों के पास घूमते हुए तो पीपल के पेड़ वाला पूछा कि देवरसी आप तो भगवान के पास जाते हैं तो हाँ जाता हूँ तो ज़रा पता करके कभी आइएगा कि हमारा नंबर कब लगेगा हम कब भगवान को प्राप्त करेंगे हमारे भजन भगवान को पता चल रहा है कि नहीं तो कहे ठीक है ठीक है अब की बार जरूर पूछकर बताएंगे तो इमली के पेड़ के यहाँ गए तो वो भी यही बात कहा कि देवर से कभी भगवान से पूछिए ना कि हमारा कभी नंबर आएगा तो कहे कि ठीक है जरूर जरूर पूछकर आएंगे तो नादा जी फिर घूमते हुए एक साल के बाद आए तो पीपल के पेड़ के यहाँ जो भक्त भजन करता था उससे कहे कि हाँ मैं भगवान से पूछ चुका हूँ भगवान कहे है कि जितना इस पे पीपल में पत्ता है उतना सौ वर्ष लगेगा आपको आप पीपल के पत्तों से और सौ से गुणा कर लीजिए उतना साल लगेगा आपको बाप रे इतना साल लगेगा तो हम तो जितना साल जीवित ही नहीं रहेंगे मर जाएंगे फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा कहा हाँ जो भी लगे लेकिन इतना टाइम लगेगा ए बड़ा कठिन प्रोसेस है निराश हो गया और फिर जब इमली के पेड़ के यहाँ गए तो वो भक्त जब सुना तो उसके यहाँ सब से गुणा करने को कहे थे पीपल वाले के पास और इमली के पत्ता इमली के पेड़ वाले के पास जाकर कहे कि भगवान कहे हैं कि इस इमली पेड़ में जितना पत्ता है उतना हजार वर्ष आपको लगेगा हजार से उतने पत्ते से गुणा कर लीजिए उतना हजार वर्ष में भगवान आपको दर्शन देंगे तो कहा बस अरे मेरे जैसे पापी को भगवान मिलेंगे मेरे जैसा नीच भगवान को प्राप्त करेगा इस खुशी में नाचने लगा एकदम उतरिए गमछा उछाल उछाल कर नाचने लगा नारद जी के सामने एकदम समाधि में हो गया एकदम खुशी में पागल होकर नाचने लगा अरे मुझको भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे इस खुशी में नाच उठा बस तुरंत भगवान आ गए तुरंत गरुण के साथ भगवान प्रकट हो गए उतना साल नहीं लगा तत्काल भगवान आ गए और कहे बस बस इस आशा इस विश्वास से भगवान प्रसन्न हो गए तो इस प्रकार भक्तों में एक निराशा होती है पता नहीं भगवान कब मिलेंगे क्या होंगे मैं मैं जो भजन करता हूं, तो हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों भक्त होंगे हमको भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं इसका कारण जानते हैं क्या है अपनी बुद्धि भगवान के साथ लोग लगा देते हैं भगवान के बुद्धि में और हमारे बुद्धि में बहुत काफ़ी अंतर है भगवत गीता में कहते हैं कि तुम एक क्षेत्र के विषय में जानते हो भी थोड़ा अब मैं सर्व क्षेत्रेषु सुभारत जितने जीवात्मा है जितने शरीर है उस सबके विषय में जानता हूँ लेकिन लोगों की बुद्धि तो उस ग्वालिन की तरह है जो ये कहीं पैमाना लेकर चलती है प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि ग्वालिन थी लोटा से नाप नाप कर दूध बेचती थी एक लीटर दो लीटर लोटा उसका पैमाना था तो एक दिन वह किसी दुकान के कपड़ा लेने के लिए चली गई कपड़ा के दुकान पर तो कहा कि कपड़ा दे दो तो पूछा कितना मीटर कितना गज तो कहा कि मीटर गज क्या इस लोटा से नाप कर दो लोटा दो तो वो कहा कि अरे माताजी लोटा से नहीं नापा जाएगा कपड़ा ये तो मीटर से नापा जाएगा गज से सारा जिंदगी दूध नाप ली लोटा से तुम्हारा कपड़ा नापा जाएगा मीटर से मीटर क्या होता है नापी इस लोटा से तो उसके पास एक ही पैमाना था लोटा और कुछ जानती ही नहीं थी तो प्रभु बात कहते हैं कि बस इस लोटा से एक खोपड़ी वाला लोटा इस छोटे से लोटा से ही हम भगवान को भी नापने लगते हैं वो इस पैमाना से नहीं नापे जाएंगे वो अनंत शक्तिशाली हैं एक एक जीव के अंदर क्या हो रहा है उसको जानते हैं उनके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है वो कभी डिलीट नहीं होता वो सब रखते रक, हैं सारा आंकड़ा और सब कुछ जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है सभी जीव के अंदर हैं तो इस प्रकार भगवान हमारी थोड़ी की गई हुई पूजा को भी जानते हैं मैं पूजित हुआ हूं मैं जानता हूं और मेरे द्वारा मेरे प्रति की गई पूजा कभी विफल नहीं होती इसलिए तुम जो चाहते हो प्राप्त होगा विशेषतः आप जैसे व्यक्ति मेरी कृपा के नितांत पात्र हैं आप यह सोच कर दुखी ना होए कि भगवान मुझे भारजा देकर उद, उदासीन हो जाएंगे चलो पत्नी मांगा तो दे दिया पत्नी काम खत्म मेरी की गई पूजा आपको धाम तक देगी आपने मेरी पूजा की है केवल पत्नी तक आपका ऋण नहीं चुक जाएगा मैं जानता हूं तुम्हारे स्टैंडर्ड को भी जानता हूं प्रजापति पति सुता प्रजापति सुता सम्राण मनु विख्यात मंगला ब्रह्मावर्तम योधिवसन शास्त्री सप्तारण वाम संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री देहूती चक्रवर्ती सम्राट मनु महाराज ब्रह्मावर्त के पूर्ण क्षेत्र में रहते हैं वो संपूर्ण भूमंडल के शासक हैं उनके विषय में बतला रहे हैं सचेह विप्र राजर्षि महिष्याशतरूपया आशाष्यति दिदीक्षस्ताम परसो धर्मकोविदा वे लोग वे राजर्षि मनु सारे धर्म के वेता हैं मनु मनुसंहिता की रचना किए हैं वो आपसे भेंट करने के लिए अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ परसों आएंगे आपके आश्रम पर केवल एक दिन गायब है परसों आएंगे और रात में जा सीतांग पाड़ी सीता पांगी बयाशील गुणान्वितान मृगयंतिम पतिम दास्यम दास्यत अनुरूपायते ते प्रभो हे संयत चित्त मुने मैं जानता हूँ आपकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है आप जैसे भक्त को उसी मनु महाराज की बेटी अशिता पांगी वय शील गुणानिमिता पति मृगयंती मनु महाराज की बेटी नील कटाक्षा मृग नयना रूपशील गुणों से युक्त स्वरूपा पति की अभिलाषिणी अपनी पुत्री को जोगपति आपको देने के लिए आएंगे मनु महाराज अपनी बेटी देहूती को लेकर आएंगे और देहूती आपके विषय में सुन चुकी है देवर्षि नारद जैसे लोग कभी कभी राज दरबार में जाया करते हैं वे लोग आपकी महिमा का वर्णन किए हैं कि एक विवाह करने वाला कर्दम मुनि हैं वो चाहते हैं अपने अनुरूप पत्नी तो देहती मन बना चुकी है आपको पति के रूप में बरण करने के लिए समाहितम हृदयम यत्रे मानव परि परिवत्सरान सातम ब्राह्मण निपबधु काम भजिष्यति हे ब्रह्मण इतने वर्षों तक दस हजार वर्षों तक जिस भारजा में आपका हृदय संधान करके स्थित था सर्वदा यही सोचते थे कि ऐसी पत्नी न मिल जाए जो हमको बाधा डाले प्रभु मुझको ऐसी पत्नी चाहिए कि मैं सन्यासी पद पर बना रहूं वह राज कन्या आपको शीघ्र ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता के साथ परसों आएगी याता आत्म प्र, या तो आत्मभृतम बीरजम नवधा प्रसविष्यति बीर्जे त्वीय ऋषया आधा आधास्यति न सात या त तो आत्मृत बीरज या ते आत्मृत बीरज आत या त आत्मृत बीरज नवध प्रसविष्यति बीर्जे तदीए ऋष आधाषत्म अंजसत्म अंजसत्म त तो आध्यसती आधा तो या तो आत्मभृतम बीरज नवधा प्रवश्यति बीरजे त्वीय ऋषय आधास्तसात्मन अतःते आत्मृतम आत्मभृतम बीरज नवधा प्रविश्यति। वह आपके द्वारा अपने अंदर आपके द्वारा स्थापित बीरज को नौ बार प्राप्त करेगी और उसे नवधा प्रविश्यती नव कन्या के रूप में प्रसव करेगी एक साथ ही नव कन्या का जन्म देगी आपके द्वारा और त्वीय विरजे ऋषया अंजसा और नौकन्याए तो हो सकता है कि उनके मन में डिस्टर्ब हो कि नौ लड़कियाँ उत्पन्न हो जाएंगी तो फिर मैं भजन कैसे करूँगा उनको तो विवाह करने का टेंशन बढ़ जाएगा उनका विवाह करना पड़ेगा फिर मेरा भजन बाधित हो जाएगा तब कहते हैं कि नहीं आपको इसका टेंशन नहीं लेना होगा तो तो त्वीय बीरजय आपसे जन्मी हुई नौ कन्याएं ऋषया अंजसा आत्मना आधास्यती नौ ऋषि लोग मऋषि आदि ऋषि नौ ऋषि लोग बड़ी आसानी से उनको प्राप्त करेंगे आपको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा अपने और वे लोग उनसे संतान प्राप्त करेंगे बड़ी पवित्र लड़कियां उत्पन्न होंगी आपके द्वारा तो इतना कहकर भगवान नहीं रुके आप देहुति से विवाह करके नव कन्या प्राप्त करेंगे अपने पिता की आज्ञा पूरी हो जाएगी नव लड़कियां उत्पन्न होगी और इसके बाद भगवान एक अद्भुत बात कहे हैं जो संपूर्ण वैदिक इतिहास में एक लौता प्रसंग यहाँ है अकेला और कोई ऐसी घटना नहीं है कहीं भी भगवान कहते कहते इतना अधीर हो गए कि कह रहे हैं कि मैं आपके इस दाम्पत्य जीवन से इतना प्रसन्न हूँ आपके विवाह की घटना से कि मेरे मन में भी लोभ हो रहा है कि हे कर्दम मैं दसवां संतान के रूप में स्वयं आपका पुत्र बनूँ देखिए बहुत हम कथा सुने हैं कि भगवान पुत्र बने हैं दशरथ जी के कश्यप जी के आ, वसुदेव जी के नंद बाबा के पुत्र बने हैं लेकिन ये लोग पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या किए हैं भगवान से प्रार्थना किए हैं कि आप मेरा बेटा बनिए लेकिन करदम जी भगवान को बेटा बनाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं किए भगवान तरस गए बेटा बनने के लिए ये देखिए तमाशा तमच सम्य सम्यक अनुष्ठाया निदेशम च उ सतम मई तीर्थी कृता से क्रियार्थो माम प्रपस् से और इस प्रकार आप संतान प्राप्त करके शुद्ध चित से मुझ में अपना चित लगा करके मेरा भजन करेंगे कोई बाधा नहीं होगा आपके साथ तम च मैं निदेशम सम्यक अनुष्ठा आप मेरे आज्ञा का ठीक ढंग से पालन करने के लिए शुद्ध चित्त होकर मई तीर्थी कृताशेष क्रियार्थ शुद्ध चित्त होकर मुझ में समस्त क्रिया फल को लगाकर समर्पित करके मुझको प्राप्त करेंगे आप उस गृहस्थी से फंसेंगे नहीं विशेष सुख के लिए भजन करने वाले भक्तों पर भी भगवान का स्नेह ऐसा ही बना रहता है देखिए एक उदाहरण जैसे निष्काम भक्तों पर भगवान करदम मुनि को यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपको भीषण विषय सुख में झोंक रहा हूँ विवाह की बात कर रहा हूँ परंतु मेरी आज्ञा का पालन करने के कारण आप विषयों में फंसेंगे नहीं विषय भिलाषा से मुक्त रहेंगे अंततः मेरे धाम में पार्षद बनकर आएंगे भगवत आज्ञा का पालन ही जीव की सर्वोपरि धर्म है आप मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण की आज्ञा से अपने गुरुजन तक का वध कर दिए फिर भी उनको पाप नहीं लगा भगवान की आज्ञा से ही संसार में कोई भी कर्म किया जा सकता है बहुपात कहते हैं कर्दम उन्हीं भगवान के आदेश से ही प्रजोत्पादन रूप कर्म में लगे हैं फिर आगे कहते हैं कि हे कर्दम कृत् दया च जीवेशु दत्ता चा भयमात्मान मयात्मानम सजगत दक्षस्यात्मनि चाप इमा आप जितेंद्रिय हैं आप कामलोलुप नहीं हैं जीवों पर दया करके गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर रहे हैं संतान उत्पत्ति की इच्छा से और उन्हें अभय देकर मुझमें आप लगना चाहते हैं विरक्त होकर मेरा भजन करेंगे और संपूर्ण जगत को आप समान रूप से देखेंगे आत्मानम जगत स सहस्त्र दक्षसी तथा आत्मनी अपिमाम छ और संपूर्ण जगत को मेरे अंदर देखते हैं और मेरे अंदर संपूर्ण जगत को देखते हैं शाह अपने हृदय के भीतर मुझको आप देखेंगे तो आपकी बहुत बड़ी योग्यता है इसलिए मैं अपनी अभिलाषा आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ शाह हम स्वांश कलया तदवीरज तव तो क्षेत्र देहुत्या प्रणय से तत्व संहिताम हे मुने आपकी क्षेत्र आपकी भारजा देहुति में आपकी कन्याओं के साथ दसवा संतान के रूप में अपनी अंश कला से अहम औतीर्ज मैं अंश रूप में अवतीर्ण होकर तत्व संहिता प्रणय से मैं तत्व संगीता का प्रणयन करूंगा तत्व संहिता प्रणय से मैं तत्व संगीता सांख्य दर्शन का प्रवचन करूंगा आपका पुत्र बनकर तो शैल प्रभुपात कहते हैं कि भगवान करदम मुनि को उनका अविक्सित विषय सुख तो दिए ही उनको अपने धाम प्राप्ति का आश्वासन भी भगवान दिए कि आप घर गृहस्थी में बंद कर फंस नहीं जाएंगे मेरा धाम प्राप्त करेंगे अब सबसे अधिक आनंद की बात भगवान कह रहे हैं कि मैं माता देहूती के गर्भ से आपका पुत्र बनूंगा और सांघ शास्त्र का प्रवर्तन करूँगा वर्तन करूंगा आप चिंता ना करें आपका गारहस्थ जीवन कोटि कोटि संन्यासियों से बढ़कर है प्रशंसनीय है जिस स्त्री पुरुष को भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए उनके सौभाग्य को क्या कहना है भगवान पुत्र बनना चाहते हो भी बिना प्रार्थना के अपनी इच्छा से तो इस प्रकार मैत्रिमुनि कहते हैं कि करदम जी के नेत्रों के सामने जो भगवान प्रकट होकर करदम जी से इतना स्नेह पूर्व वार्तालाप कर रहे थे बहुत सुख दिए भगवान के एक एक वाक्य से करदम जी को बड़ा सुख मिला एवं तम अनुभास्या भगवान प्रत्यगक्ष जगाम बिंदु सरसा सरस्वत्या परिसृता करदम उन्हीं को खूब सुख देकर आनंद देकर सरस्वती नदी से परिवेष्ट उनके आश्रम पर जहां उपस्थित थे भगवान वहां से अकस्मात चले गए आश्वासन देकर यह कहकर कि मैं आपके दसवां संतान के रूप में आऊँगा करदम जी बहुत प्रसन्न हुए इसके बाद भगवान चले गए तो करदम जी देख रहे थे निरीक्षत तस्क्षत यथा तस् यथावशेष सिद्धेश्वरा भिष्त सिद्ध मार्ग आकरणयन पत्र रक्षेन्द्र पक्षी ही उच्चारितमस्तोम उदीर्णसा म तो कर्दम उन्हीं के देखते देखते समस्त सिद्ध श्रेष्ठों द्वारा संस्तुत बैकुंठ धाम को जाने के लिए भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और भगवान को अपने ऊपर धारण करके गरुड़ अपने पंखों से जो वेद की ऋचाएँ निकलती हैं उन पंखों को हिलाते हुए उच्चारित करते हुए शाम वेद ये उच्चारितम उदीर्ण शाम स्तोम आकरण ये ऊ शाम वेद के ऋचाओं का उच्चारण करते हुए करदम जी के सामने ही गरुण जी भगवान को लेकर चले गए और सुन रहे हैं देख रहे हैं कि भगवान जा रहे हैं जैसे भगवान का आना करदम जी देखे वैसे उनका जाना भी देखे सम्मानपूर्वक उनको विदा भी किए तो करदम मुनि अपने आश्रम पर भगवान को प्राप्त किए भजन के द्वारा भगवान से बातचीत किए उनका आशीर्वाद प्राप्त किए उनके द्वारा अपने जन्म की कथा सुने करदम जी अत्यंत प्रसन्न हैं भगवान के जाने के बाद अब मनु महाराज के आगमन का इंतजार कर रहे हैं जैसा कि भगवान कह कर गए हैं कि परसों स्वयंभू मनु महाराज आएंगे अपनी बेटी को लेकर तो यहाँ करदम मुनि को छोड़ते हैं अब मनु महाराज आएंगे और किस प्रकार करदम ऋषि से बात करते हैं एक कथा कल सुनते हैं ठीक है हरे कृष्णा जय शैल प्रभुपाल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण